यह इसमें आज हम दिवस का, का सत्र में उपनिषद उपनिषद का विचार करेंगे। में अभी उदगित उपासना का विचार चल रहा है हरिक और सामात्मक यह उदगित अन्य अन्य आध्यात्मिक अथवा अधिभतिक पदार्थ में यह सामुखिक में आध्यात्मिक आधिभतिक पदार्थ का दृष्टि करके उपासना करें इसी क्रम में आगे कहते हैं अथ यदादित शुक्ल भाषा एवं ऋग अथ नीलं पर कृष्णं तत्म तद तद रिच्योद्युढ़ तस्माच्योद्युढ़ साम गीये अथ आदित्यस्य शुक्ल भा आदित्य में जो हमको दिख रहा है शुक्लभा तत्त प्रकाश आदित्य में दिखने वाला ये जो शुक्ल प्रकाश सा आदित्य में दिखने वाला यह शुक्ल प्रकाश वही ऋख है अथवा यह नीलम परम कृष्णम पर कृष्णम और जो दूसरा दिखता है कहते हैं नीलम कृष्ण तत्साम यह सूर्य में जो कृष्ण नील वर्ण कहते हैं कि सामान्य व्यक्तियों का चक्षुग्राह्य नहीं होता है समाहित दृष्टि योगियों के द्वारा यह ग्रहण होता है ऐसे कहा जाता है उसमें शाम शाम शाम वो दृष्टि करे तद एत श्याम ऋच्योध्युढ़ शाम ऋग हो गया वो जो शुक्ल वर्ण वो सामान्य चक्षु से भी दिखता है और साम हो गया वो नील वर्ण जो सामान्य चक्षु में नहीं दिखता है किंतु वहाँ विद्यमान है विद्यमान है जो नहीं दिखता है कहा जाएगा कि वो अर्थात तो ऊपर में है और जो शुक्ल रूप सबको दिख रहा है वो नीचे है वो सबको दिख रहा है इंद्रिय ग्राह्य है ऋख में श्याम आरूढ़ हुआ इस प्रकार के वहां दृष्टि करना है तस्माद ऋचिय दुढ़ गीयते इसलिए श्याम स्वरों में यह ऋख मंत्र का गायन किया जाता है ऋचा में आरूढ़ करके शाम स्वरों को गाना किया जाता है जा। अथ यद एक आदित्य शुक्लभा अथ यील पर तदमस् तत्म अथ पुरुषो अतरादि हिण्यम पुषो दृश्य सर्व आप्रातर्व सुवर्ण अथ यद एव आदित्य से शुक्ल भाहा भाहा प्रकाश आदित्य का ये जो शुभ्र जो शुक्ल प्रकाश है वही सा शाम में दो अक्षर होते हैं एक सा और एक म कहते हैं आदित्य का जो शुक्ल प्रकाश है वो सा है और आदित्य में जो नील नील अर्थात तो कृष्ण वर्ण है जो कि समाहित चित्त वाले पुरुषों को दिखता है योगियों के द्वारा गोचर दिखता है, योगी योगी लोग इसको देखते हैं वो हो गया अम तत् साम अर्थात तत आदित्य में यह शुक्ल वर्ण और यह नीलवर्ण ये दोनों मिल करके साम अथ यह ऐसो अंतरादित्य हिरणमय पुरुष हिरणमय ज्योतिर्मय प्रकाशमय आदित्य आदित्य अर्थात आदित्य मंडल में यहाँ आदित्य मंडल अर्थात जो चक्षुर चक्षुर्ग्राह्य उसमें जो हिरणमय पुरुष दृश्यते दृश्यते अर्थात योगी भीर दृश्यते निवृत चक्षुभीर समाहित चित्त वालों के द्वारा योगियों के द्वारा आदित्य में होने वाला ये हिरणमय पुरुष इसका अनुभव होता है योगियों को तो वह पुरुष हिरण्यगर्भ इसी को कहा जाता है आदित्य में दिखता है अर्थात अनुभव होता है एक उपाधि में वो अनुभव होता है योगियों के द्वारा ये ज्ञेय है इसका कैसा स्वरूप कहते हैं हिरण्य श्मश्रुर अर्थात दाढ़ी हिरण्य अर्थात सुवर्ण रूप चमकी और हिरण्य केश उसका केश भी हिरण्य रूप अर्थात सुवर्ण रूप तेज प्रकाशमान आ प्रणखात सर्व सुवर्ण आ प्रणखात प्रणख प्रणख अर्थात नख का अग्रभाग तात्पर्य है कि नख का अग्रभाग पर्यंत लेकर के केश से आरम्भ करके ये सब सुवर्ण ही है सुवर्ण अर्थात ज्योतिरूप प्रकाशरूप है ये यह जो पुरुष हुआ आदित्य मंडल में योगियों के द्वारा अनुभव होता है जो प्रकाश रूप है उसके आगे उसका चक्षु कैसा है कहते हैं तस्य यथा कप्यासम पुंडरिकम एव तस्य तीना नाम स ऐसाभ्य पाप, उदिता पाप या एवं तश्या, तश्या में भदित उदेति ह वे सर्वेभ्य पापमेभ्यो वेद तस् तस् अर्थात आदित्य मंडल में उपलब्ध होने वाला जो पुरुष प्रकाशमय पुरुष उसका अक्षिणी अक्षिणी अर्थात चक्षु द्व चक्षु कैसा है उसका चक्षु का है उपमा देते हैं कैसा दिखता है कहते हैं पुंडरी जैसा पुंडरी अर्थात कमल, कमल तो वह जो समष्टि पुरुष है जो आदित्य मंडले में अनुभव होता है उसका चक्षु का वर्ण हो गया कमल जैसा अभी कमल का क्या वर्णन है तो वो लाल होगा ना श्वेत तो होगा ना नील होगा पीत तो होगा ये अनेक वर्ण हो सकते हैं कहते हैं अभी कमल का वर्णन कहते हैं कहते हैं, हैं कप्यासम यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष उसका चक्षु का उपमा देते हैं एक कमल के साथ जो कमल का उपमा अर्थात कमल का रंग वर्ण कैसा है कहते कप्यास जैसा कप्यास अर्थात कॉपी आस्यते अन इति आस करण में घए हुआ भाष्य में दिया है द्वितीय पंक्ति में देखेंगे कॉप्यास अर्थात तो कॉपी तो जिसमें बैठता है कहते हम लोग किसमें बैठते हैं मतलब ये नीचे वाला अधिकरण नहीं हमारा शरीर का जो नीचे भाग होता है जिसमें हम बैठते हैं उसको कहा जाता है आश तभी तो इसी प्रकार की कॉपी का भी आश कहते हैं जो बंदर जो बैठ जाता है चलता है तो चार पाँव में चलेगा जो बैठ जाता है जो उसका पीछे भाग होता है वो पूरा लाल दिखता है कहते हैं बंदर का पीछे भाग जैसा लाल दिखता है इसी प्रकार के लाल वर्णा वाला जो कमल होता है उस कमल के जैसा है उस समष्टि पुरुष का चक्षु इसलिए समष्टि पुरुष का चक्षु का उपमा साक्षात किसके साथ दिया गया कमल के साथ दिया गया इसलिए आप ऐसा दोष नहीं देना कि बंदर का पीछे भाग के साथ समष्टि पुरुषों का चक्षु का उपमा देते हैं इतना हीन और उपमा नहीं देना चाहिए कहते हम हीन उपमा नहीं देते हैं तो इसको कहते हैं कि उपमान का उपमान अर्थात चक्षु का रंग तो कमल जैसा है लाल कमल और लाल कैसे है कहते, है कहते हैं कि कप्यास जैसा लाल है और वो जो पुरुष हुआ उसका नाम क्या है कहते हैं तस्य उत इति नाम उत उत अर्थात उदगत ऊपर में है इसलिए उसका नाम हो गया उत और स ऐस्य पापमभ्य उदित वह जो समष्टि पुरुष हुआ वो सारे पाप से उदित उदित अर्थात रहित उसमें कोई पाप नहीं है शुद्ध हिरण्यगर्भ कहते हैं कि अर्थात विशुद्ध विज्ञान वाला है जो इस हिरण्यगर्भ का उपासना करता है कहते हैं उदयती ह वे सर्वेभ्य पापमभ्यो वो सारे पाप से रहित तो हो जाता है जो यह हिरण्यगर्भ का यह उपासना करता है ह वही कह करके अर्थात ये दोनों निपात है निश्चय करवाने के लिए अवधारण करवाते हैं जो निष्पाप है उस निष्पाप का जो उपासना करेगा उसमें भी वह निष्पापत्व तो गुण आएगा भ्रमर कीट न्याय कहते हैं जिसका हम उपासना करते हैं जिसके बारे में चिंतन करते हैं उनका गुण हमें हम आता है यहाँ जो समष्टिपुरुष है जो कि पाप रहित है अपहत पापमा कहते हैं उसका चिंतन करने से वो उपासक भी अपहत पापमा हो जाएगा उसमें भी पाप नहीं रहेंगे सारे पाप से रहित हो जाएगा तक शाम च वैष्णव तस्माद् उदित तस्मा तू एव उदाता ए त्य गाता स यष ये चा मुस्माच पराोकास्सा चेष्टे दैव चेतवत चा चैष्ण पर्वणी दो पर्व शब्द का अर्थ होता है कि पर्व पर्व अर्थात तो कहते हैं अ कहते हैं अवयव विशेष यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष हुआ उसका दो पर्व दो पर्व था दो अवयव जैसा ऐसे मान सकते हैं तो एक हो गया रिक और एक हो गया साम। तो शाम और साम कहते हैं रिक का सार था साम और साम का सार है उदगिथ इसलिए उसको अर्थात वो आदित्य मंडलस्थ पुरुष को उदगित नाम से कह देते हैं यद्यपि वो उसका नाम हो गया उद और उसका दो भाग हो दो भाग अर्थात दो पर्व हो गया ऋख और उसको उद्गित नाम से कहते हैं उसको साक्षात जो नाम है उत उत नाम से साक्षात नहीं कहते हैं क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का साक्षात नाम लेना नहीं चाहिए परोक्ष प्रिया ही देवाह कहा गया तो इसलिए उसका नाम उत होने पर भी उसको उद्गीथ इस प्रकार की कहते हैं तस्मातु तु एव उद्गाता एतस्य तस्य ही गाता इसलिए जो उद्गाता है जो गाना करता है वो उद्गीत का ही गाना करता है उद गैष पर्व पर्व अर्थात जैसे कितना तो उंगली का ये एक पर्व होता है हिंदी में कहते हैं तो यहाँ पर्व अर्थात तो अवयव विशेष ऐसे मान लेना है इसलिए यह जो उद्गाता उद्गाता है वो उद्गीथ का ही गान करता है ये उद्गीथ क्या है कहते हैं उत ये उत शब्द से किसको कहा जाता है कहते हैं जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष तात्पर्य हो गया कि यह जो उद्गाता है आदित्य मंडलस्थ पुरुष का ही गान करता है स ऐस अमुष्मात परंचो लोकास्तेषा च इष्टे देव काम च जो यह उद्गाता इसका गान करता है ये उद्गी का गान करता है जो अमुष्मात परांचो लोक अमुषमात आदित्या आदित्य से परांच लोकहा आदित्य का ऊपर में जो सब लोक है ऊर्धव जो लोक है उस लोक को वह अर्थात वो लोकों का अधिपति अधिकार उसको प्राप्त होता है अर्थात निरतिशय ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है उदगीत का जो गाना करता है उसका निरतिशय ऐश्वर्य प्राप्त होता है परंच लोक ते इष्टे इष्ट अर्थात तो शासन करता नियामक हो जाता है आदित्य से ऊपर जो लोक है उनका नियामक हो गया अर्थात निरतिशय ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और कहते हैं देव कामा नाम से तो दे, देवे देवे ही काम्यन्ते देव काम जो देवताओं का काम्य पदार्थ होता है उसका भी वो नियामक हो जाता है इति अधिदैवतम देवता संबंधी उदगित उपासना ये कहा गया आदित्य मंडल में होने वाला जो पुरुष उसका जो उपासना करता है वो निरति से ऐश्वर्य को प्राप्त करता है देवता संबंधी काम को भी वो प्राप्त कर लेता है ये अधिदैवता विषय का उपासना हुआ आगे अध्यात्म कहते हैं अथाध्यात्म बाग एव ऋक् प्राण साम तम रीच्य दुढ़ तस्माद्युढ़ीये बाग एव सा प्राणोमस्तम अध्यात्म अध्यात्म अर्थात शरीर में होने वाला जो पदार्थ उनको विषय करने वाले उपासना अभी कहते हैं बागेव ऋक् प्राण श्याम बाघ और प्राण ये दोनों अध्यात्म विषय है तद एतद तदैतद श्याम ऋच्यध्युढ़ श्याम ऋख हो गया बाघ और उसमें प्राणा प्राण अर्थात प्राण होने से ये बाघ का उच्चारण होता है तस्माद् तस्मात्च्यध्युढ़ श्याम गीयते इसलिए ऋख में श्याम स्वर को आरूढ़ करके यह गान होता है जी बाघ एव कहते हैं बाघ एव सा और प्राणो अम शाम में जो दो अक्षर होता है सा और अम उसमें यह चिंतन करना है बाघ एव सा और प्राण अम इस प्रकार की यह उपासना आगे यह साम उपासना और कहते हैं अध्यात्म विषय का साम उपासना चक्षुर एवं आत्मा शाम तदैतस्य तद रीच्य तस्माद तस्मादीच्य दुढ़ साम गीये चक्षुरेव चुरव सात्मा अमस्तत्सा साम पूरा है ना नक्षुविख आगे कहते हैं पहले वाग और प्राण कहे अभी चक्षुरव ऋख और आत्मा आत्मा अर्थात तो छाया आत्मा जो छाया पुरुष कहते हैं कोई व्यक्ति चलता है तो सामने में कोई प्रकाश है तो जो छाया रहता दिखता है उसको साम शब्द से कहा गया चक्षु और छाया चक्षु हो गया रिख और उसमें छाया चक्षु है तो भी वो छाया देखता है इसलिए चक्षु में छाया आश्रित तो है इस प्रकार की कह दिया गया चक्षु के चलते ही छाया का ग्रहण करता है तद एतद्याम ऋचि श्याम अध्युढ़ ऋग में श्याम अध्युढ़ अर्थात आरोप किया गया शाम स्वर को तस्मात्चि अध्युढ़ श्याम गीयते इसलिए जो गाना किया जाता है साम का गाना किया जाता है वो ऋचा में आरूढ़ करके अर्थात शाम स्वर को मंत्र में आरूढ़ करके चक्षुरेवसा आत्मा अम साम का दो अक्षर इस प्रकार के चिंतन करें एक चक्षुषा और अम हो गया आत्मा अर्थात आत्मा आगे कहते हैं एव रिंग श्रोत्रिम साम तदैतदेत रिच्यध्युढ़ तस्माच्य दुढ़ गीये श्रोत्रमे एवसा मनो अमस्त साम अभी स्रोत्र एव रिक अभी स्रोत्र इसमें ऋख और मन शाम मन शाम कहते हैं कि स्रोत्र का नियामक होता है यह मन इसलिए मन को सामो कहा गया और स्रोत्र को रिक कहा गया क्यों कहते हैं कि स्रोत्र में मन मन नियामक है जो नियामक है ऊपर होगा जो नियम्य है वो नीचे होगा इसलिए स्रोत्र और मन स्त्रोत्र हो गया रिक उसमें आरूढ़ किया जाएगा श्याम जो कि मन है तद एत, द, एत इस प्रकार से एतस्याम त्याम ऋचि श्याम अध्युढ़ ऋग में साम को आरूढ़ किया गया तस्माद ऋचि अध्युढ़ श्याम गीयते इसलिए ऋग मंत्र में साम स्वर को आरूढ़ करके गायन किया जाता है श्रोत्र में वसा मनो अमस चिंतन करने के लिए साम इसमें श्रोत्र साम मन अम इस प्रकार के चिंतन करें काचिता अथ यदक्षण शुक्ल भाष अथ यील पर तत्म तद रीच्य दुढ़ तस्माच्य दुढ़ गीये अथ यद एतदक्षण शुक्ल भा वा सेव सा सा थ है ना अच्छा श्याम लिख दिया सेवा सा शीलम पर कृष्ण तदमस् त्याम तद अथ यद अक्षण शुक्ल चक्षुम जो ये शुक्ल अंश पहले आदित्य में शुक्ल अंश कहा था अभी चक्षु में जो शुक्ल अंश कहता है आदित्य जो था वो समष्टि था अधिदैव विषय का था अभी चक्षु में कहते हैं ये व्यष्टि है अध्यात्म विषय कह रहे हैं आगे अधिदैव और अध्यात्म ये दोनों को एक ही कहेंगे इसलिए अभी अध्यात्म में वो दिखा रहे हैं अक्षण शुक्लम भाह चक्षु में जो श्वेत भाह भाह प्रकाश सायवरिक और अथ यह नीलम परह कृष्णम जो नील अंश जो कृष्ण अंश कहते हैं तो वो तत् साम तद तत एत्याम ऋच्योध्यूढ़म साम हो गया जो शुक्ल अंश और नील अंश हो गया श्याम ये शुक्ल अंश अधिक अंश है नीला अंश उसमें थोड़ा कम है इसलिए लगेगा जैसे नीला अंश शुक्ल अंश में अध्यस्त है उसके ऊपर आरूढ़ रखा गया है तस्माचि गीयते यह मंत्र में को आरो करके गायन किया जाता है अथ यद एक अक्षण शुक्ल भा सा एव सा चक्षुमें जो शुक्ल प्रकाश है वह सा अथ यील अथ अर्थात अन्यत जो यील परम पर कृष्णम तद अम श्याम इसमें दो अक्षर हो गया इस प्रकार के चिंतन करने के लिए अच्छा यह तीन मंत्र चार मंत्र पूर्व पृष्ठा में एक था मतलब यह चार मंत्रों के द्वारा अध्यात्म विषय का यह श्याम कहा गया उसके पूर्व में कहते हैं कि अधिदैव विषय का श्याम कहा गया अभी जो अधिदव विषय आदित्यस्थ पुरुष है वही अध्यात्म में चक्षुस्थ पुरुष है तो दोनों समान है यह कहने का तात्पर्य अर्थात तो समष्टि व्यष्टि इस प्रकार की वास्तव भेद नहीं है यह आगे मंत्र दिखा रहे हैं अथ यह एसो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते शिक्त तत्साम तदुम तद यजुस्त ब्रह्म तस्त तदवे ऋप यदमुष्यूप यऊ अमुष्येष्ण तौ व्येषण यम तन्ना अथ यक्षिणीपुरुषो दृश्यते अक्षिणीयतर्य पुरुषो दृश्य चक्षु के अंदर में जो पुरुष दिखता है कहते हैं ये भी योगी दृष्टिग्राह्य तो ये हम लोग का दृष्टि से ग्राह्य नहीं है हम लोग अगर देखेंगे तो ये छाया ही देखेंगे दूसरे के चक्षु के से दूसरे के सामने खड़े होंगे और उसका आँख में देखेंगे क्या दिखेगा कहते हैं छाया दिखेगा वो नहीं इसी को ही विरोचन समझ लिया था कि अक्षिणी पुरुषों कहने से यही छाया है और वो चला गया तो इस प्रकार की नहीं अथ अंतर अक्षनी अक्षनी अंतर चक्षु के अंदर में जो पुरुषा दृश्यते सा एव ऋख वही ऋख है और तत्त वो शाम है अर्थात वही पुरुषा ऋख है वही पुरुषा शाम है और वो पुरुषा क्या है कहते हैं तद उक्थ उक्थ भी वही है उक्थ अर्थात ये गद्याकार मंत्र विशेष उक्थ <स Smash and cookies> और पद्याकार मंत्र विशेष है जैसे है हम कहते हैं स्तोत्रम ये जो गद्याकार मंत्र इसको कहते हैं शास्त्रम और ये उक्थ एक विशेष प्रकार की शास्त्र गद्याकार है एक विशेष गद्याकार मंत्र है सभी गद्याकार मंत्र को तो उक्थ नहीं कहा जाएगा सभी को तो शास्त्र कहा जाएगा शास्त्र में एक विशेष है जिनको उक्थ कहा जाता है तद यजु वही जो चक्षु में दिखने वाला पुरुष कहते हैं वही यजु है और तद ब्रह्म ब्रह्म कहने से वेद वो जो चक्षु में दिखने वाला पुरुष है वो वेद है आरंभ किया गया चक्षु में दिखने वाला पुरुष वो रिक है वो सामो है वो उक्त है वो यजु है अभी कहते हैं वो ब्रह्म ब्रह्म अर्थात ये वेदअत्र तीनों वेद भी वही है तो तीनों वेद अगर वही है पूर्व में जो कहा गया है साम और यजु कहते हैं उसमें मंत्र मंत्र भी वही है वेद भी वही है ये सब वही है तद एत्य तदेव रूपम तद एत्य ऐत्य अर्थात चक्षु में दिखने वाले का पुरुष पुरुष जो है वो पुरुष का वही रूप है यद अमुष्य रूपम अमुष्य अर्थात तो जो आदित्य मंडल में उपलब्ध होने वाला पुरुष आदित्य मंडल में उपलब्ध होने वाला पुरुष उसका सब कह दिया गया था तो हिरण्य शमश्रु इस प्रकार कह जो रूप उसका कह दिया गया था आप प्रणखात सर्वम सुवर्ण एवं कह दिया गया था आदित्य मंडलस्थ पुरुष का जो रूप है अक्षय पुरुष का भी समान रूप है और यऊ अमुष्य वैष्णव रिक और शाम आदित्य मंडल पुरुष का द्व कह दिया गया था चक्षुस्थ पुरुष का भी वही दो अवयव है और यन नाम तन्नाम जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष का नाम था उद उसका नाम था किंतु उद नाम नहीं कह करके उद्गी नाम से कहा गया था कहते हैं कि चक्षुस्थ पुरुष का भी वही नाम है तभी रूप दोनों का समान हो गया अवयव दोनों का समान हो गया नाम दोनों का समान हो गया खाली स्थान दोनों का थोड़ा अलग है कहते हैं अभी दोनों स्थान अलग अलग हुआ इसलिए ये दो अलग अलग होंगे कहते हैं इतने सारे पदार्थ एक हो गया रूप अवयव नाम ये सब समान हुआ इसलिए वास्तव ये दोनों भिन्न नहीं है जो चक्षुस्थ पुरुष है अर्थात तो जो व्यष्टि है वो ही आदित्यस्थ पुरुष है अर्थात समष्टि है व्यष्टि समष्टि में ये कोई भेद नहीं है ये मंत्र कहते हैं स एकधा भगवती त्रेधा भगवती इस प्रकार की त्रिधा दिया है वही एक रूप है वही नाना रूप है सभी रूप वही होता है बेष्टि भी वही है समष्टि भी वही है धीरे धीरे ये बेष्टि भावना से हमारे बुद्धि ऊपर ऊपर उठे शास्त्र हमको धीरे धीरे उस दिशा में ले जाते हैं समष्टि भावना ये होनी चाहिए क्योंकि वेदांत तो का जो मुख्य मत जो सबसे ऊंचा मत है, उसमें कहा जाएगा एक जीववाद एक ही जीव है कहते हैं वो जीव कौन है कहते हैं आप ही हैं तो फिर आप कौन है कहते हैं अगर दो व्यक्ति बात करते हैं एक दूसरे को कहता है जीव एक ही है और वो आप ही वह जीव है फिर आप कौन है पूछेगा तो कहते हैं हम आपके द्वारा कल्पित तो है भिन्न क्योंकि आप किसको देख रहे हैं कहते हैं आपको एक शरीर देख रहे हैं आपका कुछ विचारधारा है यही हम जान रहे हैं कहते हैं पूछेगा कि आपका भी एक शरीर है कि विचारधारा है कहता हाँ वो है तो यह शरीर विचारधारा इत्यादि को ले करके एक भेद हो जाता है अर्थात आप अपने शरीर अपने मन को भी बनाते हैं दूसरों का शरीर दूसरों का मन को भी बनाते हैं सब आप ही बनाते हैं तो जो आप हुए सब बनाने वाला वही एकमात्र जीव है वो समष्टि जीव है धीरे धीरे जब ये वेदांत का संस्कार बढ़ता है ये एक जीववाद ये ग्रहण होता है एक जीववाद ये ग्रहण होना ही है ये आवश्यक है क्योंकि नाना जीववाद से ये शुद्ध चैतन्य में नहीं चला जाएगा चित्त एक जीववाद नाना जीववाद से एक जीववाद आएगा तभी तो जा करके आगे ये जो एक जीवो ये कौन है कहेगा अच्छा वही तो हम चैतन्य है क्योंकि मैं ही तो कल्पना करता हूँ जैसे स्वप्न में नाना जीवो देखता है तो इसी प्रकार के स्वप्न में जितना बनाता है मान लीजिए स्वप्न में स्वप्न दृष्टा दस मनुष्य को देखता है और वह दस मनुष्य से एक मनुष्य स्वयं मानता है उसमें तादत में करता है बाकी नौ को तो युष्म मानता है और उनके साथ व्यवहार करता है जिस शरीर में वो तादात्म्य किया और जिन शरीर को युष्म माना उनमें से कौन सा शरीर सत्य हुआ सभी कल्पित तो हो गए तो सभी कल्पित तो होने पर भी एक में तादात्म्य करता है बाकी को अलग रखता है व्यवहार के लिए इसी प्रकार की एक बाद में भी वही वो, वो जानता रहेगा ये शरीर मन को भी मैं कल्पना कर रहा हूँ बाकी सबको भी मैं कल्पना कर रहा हूँ मैं एक ही हूँ कल्पना करने वाला एक जीववाद ये जितना जितना ये जगत से सत्यत्व तो बुद्धि हटेगा यह चित्त जितना जितना क्षीर्ण होगा उतना उतना एक जीववाद इसमें निश्चय बढ़ेगा आगे कहते हैं अध्यात्म विषय का ये फल कहते हुए पहले जैसे अधिदैव विषय का फल कहे थे आदित्य से ऊपर जितने लोक है सभी का नियामक बनेगा देवताओं का जो काम्य पदार्थ है सभी का वो नियामक बनेगा तो तरति से ऐश्वर्य सभी का नियामक हो जाएगा अभी अध्यात्म उपासना से भी वो फल मिलता है वो दिखाते हैं यहाँ तक ये अध्यात्म उपासना कहा गया तो वाघ प्राण चक्षुरु और छायात्मा मन ये सब कहा गया तद विषय को उपासना का फल कहते हैं स एस ये चेतस्मा अर्वांचो लोकास्तेषा चेष्टे मनुष्य काम का मनुष्य कामंग होना है ना अच्छा ठीक है हाँ हो सकता है क्योंकि यहाँ जो अणव हुआ किस सूत्र से होगा अटकुपांग से अटकुपांग होने के लिए क्या चाहिए निमित्त रसाभ्याम निमित्त और रामनाथ में क्यों नहीं हो जाता है कहीं समान पद नहीं है तो इसी प्रकार की यहाँ निमित्त रह गया मनुष्य में और नव रहा आगे कामा नाम के आगे तो यहाँ समान पद नहीं होगा कहेंगे जो कामा हुआ ये न कहा से आया किस सूत्र से आया मनुष्य काम का ष्ठी बहुवचन है ना ये नूट आया ये नूट जो आया उसके लिए प्रातिपदिक क्या था मनुष्य काम था प्रतिपदिक क्योंकि मनुष्य काम शब्द से ही आगे आम होकर के नूट हो रहा है अभी नूट के लिए प्रकृति अंश हो गया मनुष्य काम वो भी एक ही पद है इसलिए मनुष्य काम में ही ये निमित्त है किंतु जब हम कहते हैं रामनाथ तो वहाँ ये जो नाथ जिस पद में है उसी पद में निमित्त है क्या नहीं है राम शब्द में नाथ निमित्त है और नाथ अलग में रहा तो यहाँ नाथ समान पद नहीं रहा यहाँ किंतु क्या हो गया मनुष्य काम नूट के लिए मनुष्य काम एक ही पद रहा मनुष्य कामों में समास हुआ है किंतु नूट का दृष्टि में मनुष्य काम एक ही पद हुआ इसलिए यहाँ तो हो जाएगा जैसे वो मातृ मातृभोगणम दियना के उदाहरण दिए हैं मातृभोग आय इधम हितम मातु शरीराय आय हितम कह करके वहाँ देते हैं उदाहरण दिए है। लघु में दिए हैं देख लेंगे वहाँ मनुष्य कामान ये मनुष्य कामान हो जाएगा तो जहाँ ना दिए हैं दोनों पक्ष पाठ लिए हैं मनुष्य कामाणाम ची अच्छा ये मंत्र उच्चारण हाँ ना, ना स यश ये मनुष्य चर्वाच लोकास्ेषे इमे चेत गायन्ति एतम् ते गायन्ति तस्माते स गा तस्शनय सर्वांच लोकास् इष्ट स ऐस जो इस प्रकार की उपासना करता है ये अध्यात्म विषय का श्याम का उपासना करता है कहते हैं कि ये चम्त अरवांच लोका ये एक तस्मात्मा तस्मात् अर्थात आत्मन त आत्मा अपेक्षा जो अरवांच लोका कहते हैं जितने लोग सब आत्मा दृष्टि से ये अरवांचलो का अरवांच अर्था नीचे जितने सब नीचे लोग होंगे वो सबका ये शासन करने वाला हो जाएगा अर्थात इसको भी निरतिशय ऐश्वर्य प्राप्त हुआ आत्मा से नीचे जितने लोग सभी लोगों का ये शासन करने वाला हुआ नियामक हुआ और मनुष्य कामा नाम च कामानाम च मनुष्य काम इसका भी सब ये नियामक हुआ अर्थात जैसे आदित्यस्थ पुरुष का उपासना करने वाले का निरति से ऐश्वर्य हुआ देव कामना का सब नियामक हुआ इसी प्रकार की ये भी ये मनुष्य काम सब नियामक का। तद य इमें वीणायाम गायती जो लोग इमे तद ये इमें जो लोग वीणायाम गायन्ति वीणा द्वारा गायन्ति गायन्ति अर्थात जो गायक लोग वो लोग किसको गाते हैं कहते हैं एतम ते गायनते एतम अर्थात यही जो उपास्य पुरुष है अक्ष में चक्षु में जो योगियों को उपलब्ध होता है तो कहते हैं वही ईश्वर वही है जो हिरण्यगर्भ गर्भ रूपेण वहाँ है आदित्य में वही दक्षिण चक्षु में भी वही है वही ईश्वर एक है वो ईश्वर का ही ज्ञान गान करते हैं बीणा लेकर के जो गान करते हैं वो ईश्वर का ही गान करते हैं तो जो ईश्वर का गान करेगा कहते हैं तस्मा अर्थात फिर धन धनलाभ उनको होता है धनवान धनवान होते हैं ईश्वर का गान करने से अथ येतव विद्वांसा गायती उभौ स गायती सो अमुन स ऐस ये चमुष्मा पराशो लोकास्ताश्च आव कामश अथ यह एकदद एवं विद्वान जो यह इस प्रकार की जानता है उद्गीतों को एक तद को इस प्रकार जो जानता है तो उपासना यहाँ विद्वान अर्थात उपासना जो जानता है तो वो श्याम का गाना करता है वो श्याम गायती श्याम का गाना करता है उभौ गायती ये श्याम का जो दोनों स्थान पर अध्यात्म और अधिदैव दोनों प्रकार की पुरुष को अनुभव करवाने वाला यह जो शाम उपासना हुआ कहते हैं कि एक दक्षिण चक्षु में पुरुष और एक आदित्य मंडलस्थ पुरुष तो कहते हैं कि जो विद्वान उपासक श्याम का गायन करता है वो यही दोनों को ही गायन करता है अर्थात आदित्य मंडलस्थ पुरुष चक्षुस्थ पुरुष सो अमुना एव अमुना अर्थात अर्थातो आदित्य रूपेण स एस ये चमुष्मात्ंच लोकास्तान आपनौती आदित्य रूप होकर के जो अमुष्मात पर लोक अर्थात आदित्य मंडल से भी जो ऊपर के लोक वो सबको प्राप्त कर लेता है और देव कामांच देवताओं का कामना को भी प्राप्त कर लेता है तो हे तो भी मनुष्य और ये उपासना करता है उदगित का उपासना करता है और आदित्य पुरुष चक्षुस्थ पुरुष ये दोनों दृष्टि से ये दोनों को फिर अगर एकत्व अनुभव करता है आदित्य मंडल से ऊपर जितने लोग हो सबका नियामक सब देव कामक काम काम काम्य पदार्थों का भी नियामक होता है अर्थात अपना तादात्म्य अनुभव करता है तो मैं ही वो आदित्य मंडलस्थ पुरुष हूँ इस प्रकार की अगर अनुभव हुआ वो हिरण्य ही है इसलिए सभी का नियामक बन गया अथा नेनेैन नेने वे चैतस्मात् अर्वांचलो कास्ता चापनोति मनुष्य तस्मा दुहव विदु उद्घाता ब्रूयात् जैसे ऊपर में यह अधिदैव संबंधी भोग अधल को कहा गया अभी अध्यात्म संबंधी फलों को भी कहा जाता है अभी तो वो दोनों को एक मान करके उपासना करता है फल अभी उसको अध्यात्म विषय को उपासना का भी फल प्राप्त हो जाता है अधिदैव विषय को उपासना का फल भी प्राप्त करता है अथ एव अनेथात एवा, अनेन यहाँ चाक्षुष पुरुषे रूपेण ऊपर में कहा गया था आदित्य पुरुष रूपेण चाक्षुष पुरुष रूपेण ये चर्वांचलों का स्थानापनोती यह सब जो आत्मा से नीचे वाले जितने लोग सबको प्राप्त कर लेता है मनुष्य कामों को भी प्राप्त कर लेता है जो इस प्रकार की उपासना करता है उसको लोक में उद्गाता कहा जाता है वो श्याम का गायन करता है श्याम का श्रेष्ठ भाग हो गया उद्गीथ उद्गित का गायन करने से उसको उद्गाता कहा जाता है जा। कम ते काम काम आगायानी इतिष ही काम गाय गायन से एवं विद्वान्म गाया श्याम गाति के काम आगायानी अर्थात इस प्रकार के जो उद्गाता है जो श्याम का उपासना करता है उसका सामर्थ्य है कि वो अपने लिए और यजमान के लिए काम्य पदार्थों को प्राप्त करवा सकता है अगर कोई यजमान इस प्रकार की कोई अर्थात तो उपासकों को ऋत्विक तेना वर्ण करके उसको कहता है आप हमारे लिए उदगान करिए तो वो ऋत्विक यह यजमान को पूछता है कौम कामम ते आगा यानी इति आपके लिए हम कौन सा कामों को गान करूं अर्थात मैं जो ये उद्गीथ का गान करूं इसके द्वारा आपको कौन सा काम्य पदार्थ प्राप्त होना है आप क्या चाहते हैं ऐसा ही एव कामा काम काम आगान से इस्टे का जो आगान करता है काम का अर्थात उदग उदगी का गान करके काम्य पदार्थ को जो प्राप्त करवा सकता है ऐसा ही एव ऐस अर्थात यही उद्गाता ये उद्गान करके अर्थात सामगान करके काम्य पदार्थ को प्राप्त करवा सकता है इष्टे इष्टे अर्थात समर्थो भवती जो उद्गाता इस प्रकार के आदित्य मंडलस्थ पुरुष चक्षुस्थ पुरुष ये सबको उपासना करता है वो जब सामगान करेगा तो यजमान के लिए काम्य पदार्थ प्राप्त करवा सकता है ये एवं विद्वान श्याम गायती श्याम गायती विद्वान उपासक इस प्रकार की जो उद्गीथ का उपासक है वो सामगान करवाता है तो प्राप्त करवा सकता है यजमान के लिए यह भोग्य पदार्थ काम्य पदार्थ प्राप्त करवा सकता है उपासकों का ये सामर्थ्य होता था अभी उद्गी उपासना संबंधी एक कथा कह रहे हैं कथा के द्वारा यह उदगी का विचार दिखा रहे हैं कहते हैं कथा कह रहे हैं कथा में श्रुति का कोई तात्पर्य नहीं रहता है सुख अवबोध आराम से ग्रहण हो जाए कहते बुद्धि जब थका हुआ है अथवा बहुत विकसित है एक, एक कथा कहेंगे इस प्रकार की हुआ धीरे धीरे थोड़ा चित्त एकाग्र होगा और जिन जिन लोगों का चित्त बहिर् बहुत बहिर्मुख है उनको चार घंटा कथा होगा बीच में आधा घंटा अथवा सामर्थ्य दे करके पंद्रह मिनट तत्व कहेंगे और ये सब उपनिषद पाठ में क्या होगा चार घंटा अगर सुनना है तो कहेंगे तीन घंटा पचास मिनट तो उपनिषद कहेंगे शुद्ध बुद्ध तत्व कहेंगे और कोई दस मिनट कथा कहेंगे कथा अर्थात तो कुछ इस प्रकार की हुआ था थोड़ा हमारी बुद्धि कहते हैं थोड़ा सतेज हो जाएगा तो इसलिए हम भाष्यकार कह रहे हैं सुख से बोधन करवाने के लिए आख्यायिका है जो कथा सब उपनिषद में है उसमें श्रुति का तात्पर्य नहीं है इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं तो ये क्या ऐसे होगा ऐसे पहले वैद्य में ऐसे पहले घटना हुआ था फिर वैद्य में लिखा गया अगर ऐसा होगा तो फिर वैद अनादि कैसे हो जाएगा लोग इस प्रकार के बहुत प्रश्न करेंगे उन लोग को उत्तर देना है कि आप पाँच सात साल सुनिए फिर उसके बाद ये सब प्रश्न करिए एकदम रास्ता से आकर के प्रश्न करेंगे ये सब नहीं है अभी उद्गित विषय का उपासना इस विषय का ज्ञान करवाने के लिए एक कथा कह रहे हैं त्रयो हो उद्गिथे कुशला बभूबु शील कलावत्ययनों दाभ्य प्रवाहनो जैविलीरि ते हो उचूर उद्गिथे वै कुशला स्म हंतो कथं कथांग इति उद्गित त्रयो कुशला बहुबू उद्गित विद्या में तीन कुशलतें ऐसा नहीं कि जगत में तीन ही विद्या में कुशलत हैं तीन यह व्यक्ति जो कि उद्गित विषय को उपासना करते थे वो एक जगह में कभी किसी प्रसंग से एकत्र हुए उनका नाम था प्रथम है शिल का शालावत्य नाम था उनका शिल का और शालावत का पुत्र होने से उनका नाम हो गया शालावत्य इसी प्रकार के दालभ्य चितायन चिकितयन का अपत्य पुत्र हुए और दालभ्य उनका नाम था अथवा दलभो गोत्र हो गया दालभ्य गोत्र था दलभ और पिता का नाम था चिकितायन पिता के नाम के अनुसार हो गया चैकितायन और गोत्र से हो गया दालभ्य <coughs> अथवा मान सकते हैं कि दो पिता का पुत्र अर्थात पोष्य पुत्र कहते हैं एक से जन्म हुआ था और एक के द्वारा पालित तो हुआ पुष्य पुत्र ग्रहण होने से भी दो नाम से कहे जाते हैं ये दो हो गए और तृतीय हो गया प्रवाहण जैविली जीवल का अपत्य पुत्र है और नाम था प्रवाहन तीन व्यक्ति हो गए ये तीनों उदगित विद्या में कुशल थे उपासना करते थे कहीं किसी प्रसंग में एकत्र हुए ते हूह वो परस्पर में बात करें कि भई कुशलामह उदगित हम लोग उद्गित विद्या में कुशल है निपुण है अर्थात हम उसका उपासना करते हैं हंत उद्गित कथा बदाम उद्गित में हम कथा अर्थात अभी वाद कथा करेंगे कथा तीन प्रकार की होती है एक वाद कथा तत्व बुभुत्सु दोनों को निश्चय नहीं है किंतु विचार करते करते निश्चय जो है वो ज्ञान तो हो जाते हैं दोनों जानने के लिए जिज्ञासु है उनके बीच में जो विचार होता है उसको वाद कहा जाता है दूसरा प्रकार के कहते हैं जल्प जलप अर्थात स्वपक्ष तो, तो अर्थात तो हमको अपना पक्ष करना है हमको तो जीतना है इस बुद्धि से वाद कथा में जीतना हारना ये बुद्धि नहीं है तत्व का निर्णय करना है जल्प कथा में जीतना है जैसे जनक के राज्यसभा में याज्ञ जी का वो कथा कहा जाता है तो उनका वही था कि हमको तो जितना है हमको ये गऊ का लेना है उसको कहा जाता है जलप स्वपक्ष स्थापनम और तीसरा हो गया भितंडा तो वो कहते हैं कि स्वपक्ष कुछ नहीं है परपक्ष खंडनम स्वपक्ष स्थापना हीना और परपक्ष खंडन आप जो कहते हैं उसको काट देंगे अपना क्या है कहते हैं कि हमारा तो कुछ हमारा विषय में जानना है तो, तो आप वो ग्रंथ पढ़िए जैसे एक ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं बृहद प्रस्थान त्रय में खंड न खंड खाद्य उसका अर्थात तो ग्रंथकार होते हैं श्रीहर्ष मिश्र पहले एक दिन उसका बात हम लोग कर रहे थे तो अर्थात तो अपना विषय अब ग्रंथ का क्या है कहते हैं कि सभी का खंडन कर देना वेदांत को छोड़ के बाकी सभी मत का खंडन कर दिया तो वो उस ग्रंथ का कार्य वही है कि परपक्ष का खंडन करना परपक्ष का खंडन रहने से स्वपक्ष स्वाभाविक रूप से रह जाएगा उस ग्रंथ में वेदांत का विचार इतना नहीं आया है जितना दूसरों का निराकरण कर दिया गया तो दूसरों का निराकरण हो जाने से हमारी बुद्धि स्थिर हो जाता है और बुद्धि स्थिर कहाँ होना है कहते हैं तो स्वरूप में होना है इसलिए ग्रंथ का कार्य अंतिम में वही है कि स्वरूप का ज्ञान करवाएगा अभी ये तीन व्यक्ति मिलकर के अभी विचार किए हम लोग उदगीत विषय में विचार करेंगे तथेति त तो कोई ये कहा कि चलिए हम लोग इस प्रकार के विचार करेंगे बाकी दो कहें ठीक है करेंगे तथेति ह समूप विभिषु स ह प्रवाहण जयविलीर उवाच भगवंत अग्रवदता ब्राह्मण ओर बदतोर वाचम श्रोषा तथा इति कह करके तीनों फिर सम उपविभिषु बैठ गए अर्थात तो कहीं विचार करने के लिए ये तीनों में जो था प्रवाह नजविली उसने कहा वो प्रथम कहा क्यों कहते हैं उसमें प्रागल भी अधिक हैं क्यों है वो कहता है उसका बात पहले वाणी सुन लीजिए कहता है कि भगवंतो पूजा बंतु आप दोनों पूज्य हैं इसलिए अग्रे बदताम आप दोनों पूज्य है पूज्यों का वाणी सुनना प्रथमे आवश्यक है अग्रे बदताम ये हम लोग का सब परंपरा है हमको सिखाया जाता है श्रेष्ठ व्यक्ति उनका वाणी सुनना है नहीं कि हमको कुछ उठपटंग आता है और हम पहले कहने लगे वो सब नहीं है श्रेष्ठ व्यक्तियों का बात सुने हम और क्यों आप दोनों श्रेष्ठ है आपका बात क्यों हमको सुनना है कहते ब्राह्मण और आप दोनों ब्राह्मण हैं आप दोनों पूज्य हैं इसलिए आपका आप दोनों बात करिए हम सुनेगा अर्थात ये जो प्रवाहन है जैवली यह ब्राह्मण नहीं है तो नहीं है तो यह क्षत्रिय है राजा है ब्राह्मणयोर बदतोर वाचम श्रोस्यामी मैं तो श्रवण करूंगा आप दोनों बात करिए जैवली राजा था क्योंकि जैव जैवली राजा था तो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने पहले कहा क्योंकि अगर क्षेत्रीय ब्राह्मण कहीं एकत्र है कहते हैं क्षेत्रिय है पता चलेगा ब्राह्मण तो चुप रहेंगे क्षेत्रीय है उसका स्वभाव है इसलिए प्रवाह ने पहले कहा ये दोनों कहें हाँ ठीक है अभी दोनों यह अर्थात तो ये सिलक शालावती और दाल भी ये दोनों आप परस्पर में अभी विचार आरम्भ करेंगे सह शिलक शालावत्य चेकितायन दालभ्यम उवाच हंत या पृछानीति पृछेती ह उवाच सिलक शालावत्य यह भी चेकितायन दाल्भ्यों को कहता है हंत या इति मैं आपको पूछूंगा मैं आपको पूछ सकता हूँ इस प्रकार के कहता है कौन ये कहता है मैं पूछ सकता हूँ शिलक कहता है तभी तो पूछने वाला कौन होगा सी ल होगा और उत्तर कौन देगा दाल उत्तर देगा तब तो पृछी उवाच उन्होंने कहा कि ठीक है पृछ पूछिए ये बात कौन कहा दाल कहा कि ठीक है आप पूछिए अभी पूछेंगे सी ल पूछेंगे पूछ रहे हैं का सामनो गति स्वर होवाच स्वर से का गति प्राणईति होवाच प्राण से का गति अन्नमिति होवाच अन्न का गति आप ह उवाच सामन का गति श्याम साम अर्थात ये जो उद्गी जिसका उपासना का विचार चल रहा है तो यह उद्गी का गति क्या है गति अर्थात आश्रयपरायणम अर्थात यह उद्गी उपासना ये कहाँ तक अर्थात वो ले जाएगा उद्गित का आश्रय क्या है <स्थाँगा> तो कहते हैं कि स्वर इत क्योंकि उद्गित कहते हैं स्वरों में ही आश्रित है इसलिए यह उद्गित उपासना उदगित उच्चारण ये सबसे स्वर स्वर प्राप्त होगा आगे पूछते हैं कि फिर स्वर का गति ये स्वर किसमें आश्रित होता है अर्थात ये जो उच्चारण करेंगे ये स्वर ये स्वर किससे संपादन होगा आप उच्चारण कर पाएंगे क्या होने से उच्चारण कर पाएंगे कहते हैं स्वर से का गति रीति स्वर का आश्रय क्या है कहते हैं प्राण इति हो प्राण है तभी तो, तो स्वर उच्चारण करेगा इसलिए अभी स्वर का आश्रय हो गया प्राण अभी प्राण से का गति रीति अभी प्राण का आश्रय कौन है कहते हैं अन्न हो हुआ क्योंकि अन्न को आश्रय करके ही प्राण है अन्न अगर होगा तभी ये प्राण सुष्यति वही प्राण रीते अन्नाथ तो अगर अन्न नहीं है तो फिर प्राणा सुख जाता है अन्नम दाम इस प्रकार की भी कहा जाता है दाम अर्थात बंधन रजु अन्न है तभी प्राण रहेगा अन्न का क्या गति आगे पूछने से अन्न का गति रीति कहते हैं आप जल है तभी अन्न इसका निष्पादन होगा अगर वृष्टि ही नहीं है तो फिर अन्न ही नहीं होता है तो यहाँ तक आ आगे कि गति आश्रय पुस्त पुस्त अंतिम में जल आगे पूछते हैं अपाम का गति असौलोक ह उवाच अमुष्यलोक का गति न स्वर्ग लोकमतिदीति ह उवाच स्वर्गम व्यम लोक सा म अभी संस्था संस्थापया स्वर्ग संस्थावम ही सामेति अपाम का गति ये जल का क्या आश्रय है कहते हैं असौलोक असौलोक अर्थात ये है स्वर्गलोक ये स्वर्गलोक क्यों जल का आश्रय हो जाएगा कहते हैं कि ये जल जल कहाँ से आता है कहते हैं वृष्टि से ये वृष्टि कौन करवाता है कहते हैं पर्जन्य ये पर्जन्य कहाँ से आता है कहते हैं कि स्वर्गलोक में जब श्रद्धा का हवन होता है तब पर्जन्य की उत्पत्ति होती है जो पंचाग्नि विद्या कहा जाता है उसमें प्रथम अग्नि हो गया दिवलोक दिवलोक में श्रद्धा का हवन होगा श्रद्धा अर्थात यहाँ यजमान जो हवन किया था सब वही पदार्थ श्रद्धा श्रद्धारूपेण जाते हैं स्वर्गलोक में श्रद्धा का हवन होने से पर्जन्य की उत्पत्ति और पर्जन्य से आगे गए वृष्टि तो इसलिए यह जो वृष्टि हुआ यह वृष्टि अंतिम में स्वर्गलोक से ही आता है आता है अर्थात इसी प्रकार की प्रवाहित तो होने वाला चीज नहीं है स्वर्गलोक से परजन्य परजन्य से आगे वृष्टि ये वृष्टि होने से अन्य इसलिए कहा गया है कि आ, आ, आ, आ, आ, आ, अच्छा जल जल का गति अपाम गति पूछा जा रहा था कहते हैं जल का आश्रय क्या है कहते हैं स्वर्गलोक क्योंकि स्वर्गलोक से परजन्य होकर के आगे वृष्टि यही जल है अपाम का गतिरिति कहते असो लोक स्वर्गलोक इति ह उवाच अनुष्य लोकस्य से का अमुष्य कह करके कौन सा लोक पूछ रहे है शौर्ण। शौर्ण। अभी स्वर्ग लोग अभी स्वर्गलोक का क्या आश्रय है यह प्रश्न अभी तक कौन पूछ रहे थे सील और उत्तर कौन दे रहे थे दाल कहते हैं कि आप प्रश्न करते करते अभी सीमा का पार कर जाते हैं इसलिए कहते हैं न स्वर्गम लोकम अतिनयेत स्वर्ग लोक का अतिक्रमण न करें अर्थात स्वर्ग का कोई आश्रय अगर खोजेंगे तब स्वर्ग लोकों से भी आपको श्रेष्ठ लोकों प्राप्त हो गया तो स्वर्गलोक का अतिक्रमण हो गया कहते हैं स्वर्गलोकम न अति नयेत स्वर्गलोक का अतिक्रमण न करें इति उवाच इसी प्रकार की कहा उत्तर देने वाला कौन था दालभ्य तो उवाच का कर्ता कौन होगा दालभ्य कहा कि स्वर्ग लोक का अतिक्रमण न करे उसके आगे और आश्रय नहीं खोजना है स्वर्गम वयम लोकम श्याम अभि संस्थापयाम तो यह जो श्याम हम जो उपासना करते हैं तो इसका प्रतिष्ठा स्वर्गलोक ही है तो अर्थात तो वही प्राप्त होने वाला है ये शाम इत्यादि के द्वारा स्वर्ग संस्तावम ही श्याम अर्थात यह जो श्याम होता है ये जो मंत्र सब है तो इस मंत्र में स्वर्ग का ही स्तुति किया जाता है होने से स्वर्ग संस्ताव अर्थात तो स्वर्ग स्वर्गत्वन संस्तुवते स्तुति किया जाता है यह शाम इसलिए स्वर्ग ही यह शाम का अंतिम प्रतिष्ठा है उसके आगे और कुछ आश्रय नहीं है इसी प्रतिष्ठा को ही वो प्राप्त करेगा इस प्रकार के वो कहा गया तो यहाँ तक दालभ्यो का उत्तर पूरा हो गया और वह शिलकों को कहा कि इसके आगे और कोई आश्रय आप मत खोजिए अभी शिलक कहता है ये बात ठीक नहीं है तंग हा, शीलक शालाव्य चेकितायन दालभ्यम उवाच अप्रतिम वै किल दाहभ्य साम यस्तुतर् ब्रूिया मूर्धा ते व्यपतिष्यती मूर्धा ते व्यपते अभी तम है शीलक शालाव्य चेकितायन दालभ्यं उवाच अभी शीलकशालाव्य पूछ रहा था चकिितायन दाभ्यों को और दालभ्यो कह दिया कि आगे और आश्रय मत पूछिए अभी उस दालभ्य को सीलो का कह रहे हैं आपका जो शाम का आप प्रतिष्ठा कहते हैं अंतिम में दालभ्य शाम का प्रतिष्ठा किसको कहा स्वर्ग को कहते हैं स्वर्ग इसका प्रतिष्ठा नहीं है अर्थात तो स्वर्ग लोगों का भी और आगे प्रतिष्ठा है इसलिए जो वो आगे वाला प्रतिष्ठा है उसी को ही प्रतिष्ठा मानना पड़ेगा आप जिसको प्रतिष्ठा मानते हैं अर्थात अधिष्ठान मानते हैं वो नहीं है इसलिए आपका यह जो शाम हो गया वो अप्रतिष्ठित हो गया अप्रतिष्ठित वे किल ते दालभ्य शाम इसलिए है दाल्भ्य आपका यह शाम का जो प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो वास्तव नहीं अर्थात आप ठीक से नहीं जानते हैं अप्रतिष्ठित श्याम किंतु तो आप उसको मान लिए कि प्रतिष्ठित हैं इस प्रकार की मान लिए तो जैसा अर्थात आप मानते हैं कि अभी हम एक स्थिर भूमि के ऊपर खड़े हैं किंतु आपको पता नहीं कि यह थोड़ी समय के बाद चलेगा <laughs> तो चलेगा तो आप गिर जाएंगे तो किंतु आप मान करके बैठे हैं कि हम तो बिल्कुल एकदम स्थिर स्थान पर बैठे हैं अभी यह सील का दालभ्यो को कहते हैं यस्तु एतर ही ब्रुयात इसी अवस्था में अप्रतिष्ठित पदार्थ को आप प्रतिष्ठित मान लिए अर्थात आपको ये भ्रह्म ज्ञान है और भ्रह्म ज्ञान को ही आप वास्तव मान करके अगर आप उसी आधार पर चलते हैं आपका ये विपरीत भी विज्ञान इस प्रकार की अवस्था में आपको अगर कोई कह देगा कि आपका मूर्धा गिर जाए अर्थात आपका प्राण छूट जाए तो आपका प्राण छुट जाएगा तो क्यों कहते हैं कि आप गलत जानते हैं और वो ठीक जानता है तो जो ठीक जानता है अगर आप उसको आपका विपरीत भी विज्ञान सह्य नहीं हुआ अगर वो कह देगा तो इसका सिर गिर जाएगा इसका मृत्यु हो जाएगा अगर वो ऐसा कह देगा तो अगर उसको सहना नहीं हुआ अगर उसका मन में ऐसा चिंतन होगा तो ये इसका फल भोगना पड़ेगा ते मुर्धा ते व्यपतिश्यती अर्थात तो जो वास्तव जानता है सत्य को अगर वो इस प्रकार की वो कह देगा तो जो भ्रांत है उसका मुर्धा गिर जाएगा मुर्धा ते बी पते आपका मुर्धा गिर जाएगा आपका मृत्यु हो जाएगी इस प्रकार के ये कहा अभी यह जो दालभ्य था वो ठीक से जानता नहीं था तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जानता नहीं कि ये विषय है और उसको वो पी लिया वो मरेगा नहीं मरेगा मर जाएगा अभी और जिस समय में वो पी लिया उसको कोई कह दे आप जो पिए वो विष विषय है अभी उसको ज्ञान हो गया अच्छा हम विषय पी लिया वो मरेगा नहीं मरेगा वो भी मर जाएगा तो अगर विष का कार्य है कि वो मार ही देना है तो उसको चाहे ज्ञान हो नहीं हो वो तो मर ही जाएगा इसी प्रकार की अगर जिसको ये भ्रांति ज्ञान है अगर उसका फल है कि मृत्यु हो जाना तब तो उसी से ही तो मृत्यु हो जाएगा ये कहना क्या जरूरत है कोई व्यक्ति कहेगा तो आप ठीक जानते नहीं है आपका सिर गिर जाए तो कहने का क्या आवश्यक है अगर यही पाप से सिर गिर जाने वाला है तो उसका सिर गिर जाएगा कहते नहीं है ये जो हमारे भ्रांति है पाप है वो फल देने के लिए इसके लिए बहुत निमित्त भी जरूरत होता है देश काल निमित्त चाहिए जैसे किसी को कुछ पदार्थ से हानि होना है पाँव में कांटा लगना है कहते हैं उसको इस दिन उस स्थान पर पाँव में कांटा लगना है वो तो स्थान चाहिए काल चाहिए और कांटा भी आवश्यक है इसी प्रकार की जो सिर गिरने वाला बात है वो भी यहाँ के निमित्त है कि अगर कोई कहे तो कोई नहीं कहेगा तो उसका सिर नहीं गिरेगा इसके द्वारा ये दिखाया जाता है कि अर्थात विद्वानों के सामने ज्ञानियों के सामने अर्थात विपरीत भ्रांतिवाद कुछ ना कुछ मिथ्या कथन करना ये सब शास्त्र निषेध करता है नहीं करना है अगर उन कुछ उनका चिंतन नहीं हुआ विक्षेप नहीं हुआ तो शांत है तो ठीक है अगर वो कुछ इस प्रकार के कह देंगे तो फिर इसे हानि होती है इसलिए मिथ्या कथन इत्यादि वो सबसे निवृत रहना है आगे तो इसको कह दिए अभी ये दालभ्यो को शिल का कह दिया तो आपको ये भ्रांत है इस प्रकार की हानि आपकी हो सकती है आगे अभी दालभ्यो कहते हैं हंता हम ए तद भगवतो वेदानीति बिधि हो वाचा मुष्यलोक से का गति अयम लोक होचा से लोक का गति न प्रतिष्ठा लोकमति होवाच प्रतिष्ठां वैम लोकं साम साम अभिसस्थ अभी संस्थापया संस्था प्रतिष्ठा सामेति हंत अहम एक भगवतो वेदा भगवतो पंचमी आपसे मैं यह चीज जानने के लिए आग्रह रखता हूँ हंत अहम ए भगवतो अहम अहम अभी किसको जानना है दालभ्यो को और भगवतों अकस्मात किस से जानेगा शिलोक से अभी दालभ्यो कहते हैं कि तो हे भगवान मैं आपसे इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ तो वो कहते हैं विधि थी ठीक थी, है आप जान लीजिए सिलो तो का कहते हैं आप जान लीजिए अभी दालभ्यो पूछते हैं अमुष्य लोक का गति रीति तो फिर ये स्वर्ग लोक का आश्रय क्या है इस लोक उत्तर देते हैं अयम लोक क्यों कहते हैं अयम लोक इसी लोकों से ही कोई कर्म कर सकता है स्वर्गलोक में कर्म नहीं कर सकता है याग दान होम इत्यादि जो भी सब कर्म करेगा इसी लोक में करेगा और इसी लोक में करके स्वर्गलोक को पोषण किया जाता है स्वर्गलोक का आश्रय यही लोक है स्वर्गलोक वाले कोई कर्म नहीं कर सकते हैं अर्थात यही जो पिंडदान हबीरदान इत्यादि के द्वारा ये स्वर्गलोक में देवता लोग जी, जीवन प्राप्त कर जीवन धारण करते हैं और प्रत्यक्ष ये भी देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है धरणी है ये सभी भूत में इसी में ही आश्रित तो होते हैं इसलिए स्वर्गलोक का भी आश्रय यह लोक हो जाएगा अयम लोक इतिहा उवाच तो आगे फिर दालभ्य पूछेगा कि अश्य लोक से कहा फिर इस लोक का प्रतिष्ठा क्या है कहते हैं आगे न प्रतिष्ठाम लोकम अति नए दीति हवाच शील कहते हैं यही जो अयम लोक है धरणी है धरित्री है यही प्रतिष्ठा लोक इस प्रतिष्ठा लोक को अतिक्रमण न करे अर्थात ये धरित्री का ये धरणी का ये पृथ्वी का और कोई आश्रय है ऐसा न पूछे व प्रति लोक साम ये जो प्रतिष्ठा लोक अयम लोक यह पृथ्वी है इसी को ही साम संस्थापया अर्थात हम इसी को जानते हैं साम काश्रय इसी को ही हम जानते हैं साम अभी संस्थयाम साम काश्रय्व इसी को ही जानते हैं प्रतिष्ठा संस्था, संस्था संस्थावम ही संस्थम यह जो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा एयम रोक पृथ्वी यही अर्थात संस्ताव अर्थात पृथ्वी का स्तवन किया गया है श्याम में इसलिए यह श्याम प्रतिष्ठा संस्ताव संस्ताव अर्थात स्थक स्तवन किया गया है तो प्रतिष्ठा यह पृथ्वी श्याम में स्तुति किया गया है प्रतिष्ठा संस्तुत श्याम साम अभी यहाँ तक शिला का कह दिया कि इसके आगे अर्थात अयम लोगों का कोई प्रतिष्ठा और नहीं है प्रतिष्ठा संस्था ही प्रतिष्ठा तो संस्तुतम सामो अच्छा हाँ प्रतिष्ठात्वन संस्तुत श्याम अर्थात श्याम ही प्रतिष्ठा है इस प्रकार की प्रतिष्ठात्वन श्याम का संस्त स्तुति किया जाता है इसलिए प्रतिष्ठा संस्ताव शाम अर्थात श्याम ही प्रतिष्ठा है श्याम में प्रतिष्ठात्व तो है श्याम प्रतिष्ठा अर्थात शाम प्रतिष्ठा शब्द से अयम लोक कहा गया अर्थात शाम अयम लोक इस प्रकार की जानना है पूर्व में भी इसी प्रकार के दालभ्य कहता था कि शाम ही स्वर्ग लोक है इसी प्रकार की अभी कहता है कि यह जो शाम है वो अयम लोक है शाम को प्रतिष्ठात्वेन अयम लोकत्व न स्तुति किया जा रहा है अभी यह दोनों का विचार पूरा हुआ प्रवाह नईवली वो बैठकर के जो श्रवण कर रहा था वो कहता है तंग प्रवाहो जैबलि उवाच अन्त किल ते शालाव्य साम यस्वर् ब्रूिया मूर्धा ते विपतिष्यती मूर्धा ते विपते हताह एक भगवत वेदनीति बदतीच तंग प्रवाहो जैबलि उवाच करवा दिया था शीलक अभी को जयवली प्रवाहण राजा कहता है तो अंतव्त ह वेई किल ते शालावत्य शाम है शालावत्य ते श्याम किल निश्चित ही अंतवत अंतवत अर्थात उसका भी अप्रतिष्ठ हो गया ये प्रतिष्ठावान नहीं है अर्थात आप जो इस लोक को पृथ्वी को शाम का प्रतिष्ठा कहते हैं वो नहीं है इसलिए आपका शाम भी अप्रतिष्ठा हो गया और आप जो प्रतिष्ठा नहीं है आश्रय नहीं है अंतिम आश्रय नहीं है उसको आश्रय मानते हैं ये आपका भ्रांति ज्ञान है तो भ्रांति ज्ञान होने का अवस्था में यस्तु एतर ही बृह्यात एतरही तस्विन एतर अर्थात भ्रांति अवस्थायाम जब आप भ्रांत है इस अवस्था में अगर आपको कोई कह देगा मूर्धा ते विपतिष्यति आपका ये भ्रांति ज्ञान के चलते आपका मूर्धा गिर जाएगा आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मूर्धा ते बिपतेत आपका ये मुर्धा गिर जाएगा तब तो मृत्यु हो जाएगा हंत हम एतद भगवतो वेदानी थी इसलिए अभी वो कहते हैं शिल कर कहते हैं हंत हंत अर्थात अधुना हम आपसे इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं अर्थात ये शाम जिसका प्रतिष्ठा था ये अयम लोक अभी उसका प्रतिष्ठा कौन है अंतिम प्रतिष्ठा कौन है विधि ह उवाच यह उवाच का करता कौन हो जाएगा जय राजा कहता है ठीक है आप जानिए अभी लौक पूछते हैं यश्य लोक अश्य का अश्य है न अच्छा अच्छा असोक से का गतिकाशित होवाच सर्वाणी हवा इमानि इन भूतान आकाशाद समुत्त प्रत्यस्तं प्रत्यस्त आकाशो हे हे आकाश हि एव एव एवभ्यो जैन आकाश लोक अोकती जो पृथ्वी है इसका क्या आश्रय है उत्तर देते हैं राजा जय कहते हैं आकाश इति इतिहा उवाच अर्थात ये पृथ्वी का आश्रय आकाश है तो ये आकाश क्या पदार्थ है कहते हैं सर्वाणी हवा इमानी भूतानि आकाशाद समुत्प्य यह सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं तो सारे भूतों का अंदर में आकाश है तो अगर आकाश से उत्पन्न होगा आकाश आकाश से आकाश उत्पन्न हो जाएगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि यह जो पृथ्वी लोक का आश्रय जो आकाश कहा गया है यहाँ आकाश शब्द से ब्रह्म लेना है क्यों कहते हैं सर्वाणी हवा ईमानी भूतानी ये आकाश जो अपीकृत पंचमहाभूत में प्रथम भूत जो आकाश वो भी तो भूत हैं और सर्वाणी भूतानी कहने से आकाश को मिला के सारे भूत आकाशाद एवं समुत्प्यन्ते आकाश से ही उत्पन्न होते हैं तो वो आकाश कौन है कहते हैं वो आकाश ब्रह्म है क्यों कहते हैं आकाशम प्रति अस्तमयंति आकाश में अंतिम में लीन हो जाते हैं इसलिए यहाँ आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना है ये ब्रह्म सूत्र में इसका निर्णय किया गया है आकाशस्तलिंगात वो सूत्र में इसका विचार हुआ है आकाश में ही अंतिम अर्थात ब्रह्म में ही परमात्मा में ये सब भूत में लीन हो जाते हैं आकाशम प्रति अस्तम अस्तमें आकाश में लीन हो जाते हैं आकाश हेभ्यो जैन एभ्यो, एभ्यो भूतेभ्य ये सारे भूतों से आकाश श्रेष्ठ है आकाशपरायण परम च तदयन च अर्थात प्रतिष्ठा तीनों काल में यह आकाश ही ये सभी भूतों का प्रतिष्ठा अंतिम में ये शाम का प्रतिष्ठा फिर कौन हो गया आकाश हो गया ब्रह्म हो गया अर्थात अंतिम में ये ब्रह्म ये सब का प्रतिष्ठा है उसी का ही उपासना करना है ये कहा जाता है तीनों काल में ब्रह्म ही परमात्मा ये जगत का तीनों काल में प्रतिष्ठा है उत्पन्न भी उसी से स्थिति भी उसी में और लीना भी उसी में हो जाता है वही परमात्मा जो आप है जिस क्रम से उत्पन्न होगा उसी क्रम से लय हो जाएगा विपरीत क्रम से लय होता है आगे कहते हैं स ऐसा परोवरियान उद्गी स ऐसो अंत परवियों हास्य भवती परवर्यशो ह लोकांज यद विद्वान परोवरिया उदीथम उपास्ते स एस उद्गीवरिया पर भी है और ये वर भी है बरिया अर्थात श्रेष्ठ भी है पर है और बरिया भी है श्रेष्ठ है कौन है कहते हैं उद्गी और स ऐ अनंत ये उद्गित उद्गित अर्थात ये शाम का भाग है कहते हैं यही अनंत है अनंत अर्थात अनंत ब्रह्म यही जो उद्गित है यही अनंत ब्रह्म है परोवरीयो है अस्य भवती इस प्रकार की जो उपासना करता है यह जो उद्गी है वही ब्रह्म है इस प्रकार की जो उपासना करता है कहते हैं परोवरीयो है अस उसका दृष्टफल यही होता है कि इसी जीवन में उसका अर्थात तो श्रेष्ठ जीवन होता है ये इसका दृष्टफल होता है विशिष्ट जीवन उसका होता है प्रशंसनीय जीवन होता है जो ये उद्गित ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है कहते हैं उसका जीवन इसी जीवन में अर्थात तो श्रेष्ठ होता है और परिवरीय परोवरियश ह लोकांजी अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरह यह सब लोक को प्राप्त करता है ये शरीर छूटने के बाद ये अधृष्ट फल है तो अभी वो उपासना करता है उद्गीतों को अनंत दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि से और अदृष्ट फल प्राप्त करेगा कहते हैं वो ब्रह्म लोक तक प्राप्त करेगा यह एक एवं विद्वान परोवरी उदगीतम उपासते जो इस प्रकार की उपासना करता है उद्गीत का और किस दृष्टि से कहते हैं परवो बरिया परो इस दृष्टि से उदगित का उपासना करता है उदगित का उपासना अर्थात ये ब्रह्म दृष्टि से अगर करता है यह लोक में जब तक शरीर है तभी उसका जीवन प्रशंसनीय होगा और आगे भी कहते हैं कि ब्रह्म लोक पर्यंत वह ब्रह्म प्राप्ति तक वह जा सकता है अपना उपासना का सामर्थ्य के अनुसार ये निर्णय होता है अदृष्टफल क्या प्राप्त होगा ब्रह्म काश अंतर्यंत अर्थात तो ब्रह्म पर प्राप्त कर सकता है तं तंग हनम अतिधन् शौनक उदर सांडिल्वा उवाच यन प्रजाया उदिथम वेदिष्य पर्वरियों तबत अस्म लोके जीवन भविष्य अतिधन्वामक सौनक ये गुरु है तो तम कहे किसको कहते हैं उधर उदर आया? ना तम तम अर्थात ये उद्गी उद्गी इसमें ब्रह्म दृष्टि करके जो उपासना जो पूर्व मंत्र में कहा गया अनंत दृष्टि करके जो उपासना करना है यह उपासना अति अतिधन्वा नामक आचार्य उधर उदर नामक शिष्य को कह करके उक्तवा उवाच तो यह उपासना कह करके उपासना का फल कहते हैं यावत ते एनम प्रजायम प्रजायां उदीत यावत जब तक यावत यहाँ कालवाचक हैं ते प्रजायम ते तब आपका प्रजाओं का अर्थात मध्य में प्रजा अर्थात आपका जो संतति वंश परंपरा जो चलता है वंश परंपरा अर्थात जन्म से अथवा विद्या से वंश दो प्रकार के होता है जन्म के अनुसार वंश होता है और विद्या के अनुसार वंश होता है हम लोग जो ये वृदारण्य उपनिषद में दोनों खंडों में कैलाश पुस्तक में है द्वितीय अध्याय का अंत में भी है और षठ अध्या, पंचम अध्याय का अंत में भी है, है। चतुर्थ अध्याय का अंत में हाँ चतुर्थ अध्याय का अंत में भी यह दिया गया है वंश अध्याय का वंश ब्राह्मण कहते हैं उसका वो सब विद्या को लेकर के वंश वंश अर्थात जैसे बांस में एक एक पव होता है गांठ होता है आगे फिर पव होता है तो वो गांठ में कहते हैं दोनों का दोनों पवों का मेलन है वो गांठ में जैसे कहते हैं पंजाब और हरियाणा दो राज्य है ना उनका राजधानी तो एक ही है इसी को लेकर पता नहीं विवाद विवाद कभी कुछ हुआ नहीं तो ये जो गांठ होता है कहते हैं पव वहाँ दोनों का मेलन होता है इसी प्रकार की गुरु शिष्य ये विद्या को लेकर के मेलन होता है परंपरा चलता है इसको शिष्य परंपरा कहते हैं उसको भी वंश कह वंश कहा जाता है या अतिधनवास उनका नामक आचार्य गुरु उदर सांडिल्य नामक ये शिष्य उनको यह तम तम उद्गित उद्गित उपासना कह करके कहते हैं जितने दिन तक जब तक एनम उद्गित प्रजायाम वेदिष्य इस उद्गी उपासना जब तक आपका ये संतति में वो चलता रहेगा करते रहेंगे ये उपासना जब तक चलता रहेगा पर वरियो है एभ्यवत अस्मिन लोके जीवनम भविष्यति आपका ये जो संतति लोग होंगे उनका जीवन इस लोक में बहुत प्रशंसनीय होगा श्रेष्ठ होगा उत्तरोत्तर आगे आगे विशिष्ट जीवन को सब प्राप्त करते रहेंगे जैसे जैसे उनका जीवन चलेगा उपासना करते रहेंगे तो उनका जीवन धीरे धीरे श्रेष्ठ तरह होता रहेगा अच्छा जीवन होगा इस लोक में तो उनको वही फल से प्राप्त हो जाएगा श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करेंगे उपासना करने वालों का जीवन श्रेष्ठ होता है वेदांत तो विचार जो करेंगे उनका जीवन तो श्रेष्ठ पूर्व से है ही क्योंकि वेदांत विचार तो, तो वही कर पाएंगे जिनका अंदर में थोड़ा वासना कम है विक्षेप थोड़ा कम है बहुत ज़्यादा सांसारिक वासना है तो वेदांत तो विचार कर ही नहीं पाएंगे इसमें जो लोग चलते हैं उनको तो और अधिक अर्थात श्रेय जीवन होता है दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् कृष्ण्राशि फल गुरु शुश्रूषया लब्धा कृछ्राशीति फलम लभेत दिने दिने तो वेदांत प्रतिदिन जो वेदांत श्रवण करते हैं गुरु शुश्रूषा पूर्वक गुरु का सेवा करते हुए उसे क्या होता है कहते हैं कि कृछ्राशीति फलम लभित जो कृछ्र चंद्रायण व्रत व्रत करते हैं कहते हैं के एक महीना में होता है वो व्रत प्रायः शास्त्र का विचार करने वाले जानते हैं उससे अर्थात ये शुद्धि होता है वो शरीर और मन ये दोनों का ये शुद्धिकरण होता है क्योंकि भोजन को हम जब नियमित करते हैं उसे प्राण नियमित होता है प्राण नियमित होने से मन नियमित हो जाता है मन थोड़ा स्थिर रहता है और शरीर कहते हैं शरीर को भी अभ्यास होता है कि भोजन नहीं हो कर भी अथवा बहुत कम भोजन होकर के भी चल पाना शरीर अगर भोजन में इतना तादात्म्य है कि भोजन का समय हो जाने से वो तो घंटी बजाते रहेगा अंदर में बाहर घंटी क्यों नहीं बजता हो अंदर में बजाते रहेगा क्यों कहते हैं शरीर इतना अभ्यस्त हो गया भोजन में नहीं होने से चलेगा ही नहीं ऐसे उपवास इत्यादि ऐसे क्यों कहा जाता है कहते हैं ये जो शरीर का अंदर में जो घंटी बजना है उसको तोड़ देना है कि अर्थात ये शरीर से थोड़ा तादाद छूटे ये प्राण से थोड़ा अत्यधिक तादाद जो है वो थोड़ा छूटे ये चंद्रायण व्रत वही उसी के लिए किया जाता है शरीर मन शरीर प्राण मन ये सब से जो अत्यधिक तादाद में है उसको थोड़ा शिथिल करवाएगा और एक दिन वेदांत श्रवण करेगा तो कहते हैं अस्सी व्रत का फल मिलेगा अस्सी चंद्रायन व्रत करने के लिए अगर लगातार भी करता रहेगा कहते हैं और तीस कितने हो गए चौबीस हो गया चौबीस मान लीजिए और सात साल अच्छा हाँ ठीक है गणित तो थोड़ा बैठा तो एक दिन का वेदांत श्रवण से उतना लाभ होगा तात्पर्य क्या है चांद्रायण व्रत करने से हमको शरीर से थोड़ा तादात्म्य में छूटता है प्राण मन से थोड़ा तादात्म्य में छूटता है वेदांत श्रवण करने से कहते हैं उतने तादात्म्य में छूट जाएगा एक दिन का अगर वेदांत श्रवण करेंगे क्योंकि वेदांत श्रवण एक दिन भी नहीं होगा जब विवेक वैराग्य का विचार नहीं होगा निश्चित रूप से तो वैराग्य का विचार आएगा हमारा वासना के ऊपर तो थोड़ा सा ठोकर लगेगा ही लगेगा प्रतिदिन लगेगा इसलिए कहते हैं वेदांत श्रवण का इतना महत्ता और दूसरा है कि वेदांत तो श्रवण बुद्धि से चलता है जो चीज़ हम शरीर से करने लगेंगे वो साल भर में जितना संस्कार डालेगा बुद्धि से कोई चीज़ करेंगे तो वो उतने जल्दी उसका संस्कार डालेगा जिसका बुद्धि बहुत क्षीण है कह देने से भूल जाएगा उसको देखिए 20 बार बताएंगे इसको ले करके वहाँ रखना फिर भूल जाएगा फिर कल कहेंगे फिर भूल जाएगा फिर परसों कहेंगे भूल जाएगा क्यों कहते हैं बुद्धि उतना क्षीर्ण है इतना कार्य नहीं करता है जिसका किंतु बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास है कहते हैं एक बार कहेंगे वो ग्रहण करेगा इसी प्रकार की बुद्धि को लेकर के साधना है ज्ञान मार्ग है उतना तीव्र कार्य करेगा अंतग्रहण को शुद्ध भी उतना ही तीव्र करवाएगा जहाँ विवेक वैराग्य का विचार होता है कहते हैं उसको ग्रहण करेगा अपने में उतार करके देखेगा हम में ये है नहीं है फिर उसके पीछे आगे लगेगा वैराग्य बढ़ाने के लिए लगेगा अभी यह लोक में लाभ होगा अर्थात उनका संतति अगर ये उद्गी का उपासना करेंगे तो इस लोक में उनका लाभ होगा उनका जीवन अच्छा होगा प्रशंसनीय होगा तथा मुस्म लोक लोके लोक इति स य एतद एवं यतदेव विद्वान्सते परोपरीय स लोके जीवनं भवति तथा अमूस्म लोके लोकती लोके लोक, लोके लोक तथा लोके। तो उस लोक में अर्थात यह शरीर छूटने के बाद भी उनको उत्तरात्तर अर्थात आगे आगे उन्नत उन्नतलोक से प्राप्त होगा तो ब्रह्मा काश अर्थात ब्राह्मण पर्यंत भी प्राप्त हो सकता है उपासना का अर्थात सामर्थ्य के अनुसार यहाँ तक हो गया स य यह तो बात कह दिए सौन उधर सांडिल्यों को अभी कहते हैं कि ठीक है कोई कहेगा कि वो तो सौनक के जमाना में हो रहा था उस समय में सब होता था आजकल कहाँ होता है आजकल तो सब एकदम भोगी सब विक्षिप्त चित्त इसलिए आजकल ये सब ज्ञान किसी का होता है कोई उपासना कर पाता है कहते हैं नहीं नहीं आज भी जो ये करेगा उसका भी वो फल प्राप्त होगा ज्ञानी अगर उस समय में होते थे कहते हैं आज भी होते हैं स य ए विद्वान उपास्ते परोवरीय एवं ह अ अस्मिन लोके जीवन भवती आज भी जो इसका उपासना करेगा इस उदगत होगा का उपासना करेगा उसको भी परोवरीय इस लोक में भी उसका जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरह होता रहेगा और तथा अमूस्मिल्लो के शरीर त्याग होने के बाद कहते हैं कि लोक इति अर्थात तो उसको भी ऊपर लोक में अच्छा ये जीवन प्राप्त होगा अर्थात धीरे धीरे ऊपर का लोक उसको प्राप्त होंगे उपासना का सामर्थ्य से उत्तरातर लोग प्राप्त करेगा ब्रह्म प्राप्ति तक भी जा सकता है क्रम मुक्ति है ये सब वहाँ तक भी जा सकता है यहाँ तक उद्गीथ का उपासना का विचार हुआ यह साम का पांच अवयव है हिंकार प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार निधनम इस प्रकार के पांच अवयव हैं उसका मध्यम अवयव हो गया उद्गी अभी यह उदगित का विचार हुआ अभी आगे यह शाम का और दो भाग है द्वितीय भाग हो गया प्रस्ताव और चतुर्थ भाग हो गया प्रतिहार अभी प्रस्ताव प्रतिहार विषय को उपासना कहा जाएगा आगे हैं, उसके लिए फिर एक आख्यायिका बताते हैं थोड़ा जैसे हमारी बुद्धि और थोड़ा सतेज हो जाए कहते हैं कि सुख बोधार्था का कहने से हम आराम से ग्रहण कर लेते हैं अर्थात तो हमारा बुद्धि थोड़ा सतेज हो जाता है उति है चाक्रायण इभ्य ग्रामे प्रद्रणक उवास कुरुषु अर्थात तो कुरुदेश में और कुरुदेश का स्थिति क्या थी उस समय में कहते हैं मटची हतेशु मट्टची एक प्रकार की यह कीड़ा होते हैं जो कि शस्य को नाश कर देते हैं तो ये कभी कभी जब किसी स्थान का उस व्यक्तियों का अगर सामूहिक प्रारब्ध खराब आ गया तो इसी प्रकार की होता है एक स्थान पर हो जाता है जैसे कहते हैं ना जो केदारनाथ में जो घटना हुआ कहते उस समय में जितने लोग थे जो लोगों का प्राण गया कहते हैं वो सबका वही प्रारब्ध था कभी जो ट्रेन दुर्घटना हो जाता है बस दुर्घटना हो जाती है कहते हैं उसमें जितने थे ये सभी का प्राण वही लिखा है कि उसी समय में सभी का जाएगा तो उसमें उठेंगे इसी प्रकार की जब सामूहिक प्रारब्ध होता है तब कहते हैं कि इस प्रकार घटना भी घटता है अर्थात सस् सब नष्ट हो जाएगा ये जो मटरची नामक ये जो कीट होते हैं कहते हैं ये सब शस्य को नाश कर दिए जब शस्य नाश कर दिए तो गृहस्थों के पास ही अन्न नहीं हो भिक्षा कहाँ देंगे तो इसलिए भिक्षा प्राप्त नहीं होगा तो उस काल को क्या कहते हैं दुर्भिक्षा दुखे न भिक्षा लभ्य थे यश्याम अवस्था है उसको दुर्भिक्ष कहते हैं तो ही नहीं गृहस्थों के पास वो कहाँ से देंगे ऐसे अवस्था था कुरुदेश में अभी उस कुरुदेश में उषस्ती चक्रायण नामक एक विद्वान ब्राह्मण उन्का नाम था और ये चक्र का अपत्य होने से चक्रायण और वो अपना जायया जायया सह उसके पत्नी के साथ और उनकी पत्नी कैसी थी कहते हैं आटिकी आटिकी अर्थात तो बहुत कुमारी अवस्था स्त्री तो का जो अभिव्यक्ति का अंग है वो सब उसके अभी नहीं हुए थे बहुत कुमारी अवस्था थी उस कुमारी अवस्था स्त्री के साथ वो जा करके ऐसे कुरुस्थान पर पहुंचे कुरु देश में जो कि दुर्भिक्ष था वहाँ पहुंचे अथवा रहे ऐसा और वहाँ जाकर के कहते इभ्य ग्रामे अर्थात तो हस्ती पालन करने वाले लोग जिस ग्राम में रहते हैं कहते ऐसे ही स्थान पर रहे इभ्य ग्राम कते ऐसे स्थान पर क्यों कहते ऐसा कोई परित्यक्त गृह इत्यादि होगा अथवा कोई हस्तिपक का कोई थोड़ा स्थान दे दिया होगा ऐसे स्थान पर जाकर रहें कहते हैं ये एक विद्वान ब्राह्मण है और वो जो हस्तिपक होते हैं हाथी पालने वाले होते हैं तो उनके गांव में जाकर के रहते हैं कहते हैं कि प्र द्राण द्रा कुछ सायम गति अर्थात ये कोई प्रशंसनीय वृत्ति नहीं है अर्थात ये कि दुस्थ अवस्था है प्रद्राणक अर्थात तो प्रकृष्ट द्राणक द्रा गति अर्थात ये उसका अवस्था अच्छा नहीं है जब अन्न प्राप्त नहीं होता है तो कहीं भी जाते हैं अपने घर द्वारा छोड़ देते हैं जाकर के पहुंचा उस स्थान पर और वहाँ पहुँच करके देखा अभी तो इनको अथा क्षुधाग्रस्त है वहाँ पहुँच करके अभी कुछ चक्रायण आगे सहेभ्यं कुलमासान सहेभ्य सहेभ्य कुलमाशाद विभीक्षे तंगोवाच ने तो विद्ये महिता स स अर्थात अभीअन्न खोजते हुए घूमता था ओ उषस्थचक्राए वो घूमते हुए हो इभ्यं इभ्यं अर्थात जो हस्तिलक उसको वो क्या करता था हस्तिपालक कहते हैं कुलमाशन खाद अभी कुल्मास खा रहा था कुल कहते हैं जो उद कुल थल्थ कहते हैं उर्द तो थोड़ा अच्छा होता है मतलब ये थोड़ा और भारी पदार्थ है गुरुपाक होता है बहुत शक्ति देता है शरीर में किंतु अर्थात उतना सात्विक नहीं है ये कुल मास वो खाद वो हस्तिपालक उसको खा रहा था और ये अर्थात तो क्षुधा से आर्त तो होकर के पीड़ित तो होकर के यह विद्वान ब्राह्मण उषस्थ चाक्रायण जाकर के उसको मांग रहा है विभिक्षे उसको भिक्षा किया अर्थात तो हमको अन्न दीजिए तंग ह उवाच उत चाक्रायण को वो इभ्य कहा हस्तिपालक कहा तो अन्य नद्यन्ते वो जो हमारा अभी ये जो मैं खा रहा हूँ इससे अन्य मेरे पास नहीं है यच ये मे इभ इम उपनिहिता मे मम इम इमे इमे अर्थात जो ये मेरे पात्र में है उपनिहिता स्थापिता मेरे पात्र में जो है इतने ही है इससे अन्य मेरे पास नहीं है और यह जो पात्र में जो पदार्थ है उसको तो मैं भोजन कर ही रहा हूँ इसलिए ये तो उच्छिष्ट हो गया ये उच्छिष से अन्य मेरे पास नहीं है ऐसे वेभ्य कह दिया तभी तो यह तो अन्न से पीड़ित है अभी उषस्थ चाक्राएण कहता है एक तम मे देहीति होवाच तान अस्मे प्रदौ हंताम उश्छिष्ट व मे पीत सियादी ह उवाच अभी उषस्थचाक्राएण अर्थात स्थिति में उसको मांगते हैं वो हस्तिपकों को मांगते हैं एते सम मैं देहि एते ऐते अर्थात जो आपका पात्र में है इसी से कुछ मेरे को दे दीजिए हवा च कहे तान अस्मयी प्रद दो अस्मयी वो चक्रायण विद्वान ब्राह्मण को हस्तिपक ने वो दे दिया अभी भोजन तो दिया कहते हैं भोजन देने के बाद कहते हैं हंत अनुपानम अर्थात ये जल ये भी आप लीजिए भोजन करेंगे तो ये जल भी लीजिए अभी उशस्त चक्रायण व जल को और नहीं ले रहे हैं कहते हैं उच्छिष्टम व मैं पीतम सियात अगर आपसे ये जल में लूँ तब हमारे दिए हमारे द्वारा उच्छिष्ट ग्रहण होगा ये हम नहीं करें उच्छिष्ट वही है वैं। अच्छा ठीक है यहाँ वो लिख दिया कहने से तो वो होना चाहिए हाँ ये तो त्रुटि है अवधारणा करवाते हैं आपके पास जो जल है वो जल लेकर के अगर हम पान करेगा तो मेरे द्वारा उच्छिष्ट ग्रहण होगा तो यह उच्छिष्ट ग्रहण अर्थात तो यह मेरे से पाप होगा विद्वान तो ब्राह्मण होकर के अगर दूसरों का उच्छिष्ट ग्रहण करेगा तो उससे ये पाप लगेगा इसलिए चाक्रायण कहते हैं हम जल नहीं लेगा अभी हस्तिपक जो है आश्चर्य हो जाता है आपको पाप पुण्य का विचार इसको कहते हैं अर्ध अर्धवैशेषण न्याय तो अर्थात आधा बाघ तो ठीक है और आधा बाघ खराब पक गया अर्ध जरतीय न्याय भी कहते हैं तो ये अन्न तो ले लिए और ये जल देने का समय कहते हैं उच्छिष्ट हो गया ये अभी चाक्रायण बताते हैं बात न स्वीद इमें प्युछिषाई ना अजीविष्यम इन अखादन हो कामो म उदपान एपी उच्छिष्ट न अपि उचिष्टा इति अच्छा उषस्थचक्राण् कहते हैं वो जो अन्न आप हमको दिए वो तो उश्छिष्ट है किंतु यह उच्छिष्ट अगर हमारे द्वारा ग्रहण नहीं होता अच्छा ये पहला वाक्य ये हस्तिपक का है न स्व देते उच्छिष्टा यह हस्तिपक कहता है जो इभ्य है वो कहता है कि अगर आप जल को उच्छिष्ट कह रहे हैं क्या ऐते ऐते अर्थात ये जो कुलमासा जो थाली में था जो अन्न है ये क्या उच्छिष्ट नहीं है इस प्रकार की वो कहता है अभी चाक्राएण उतर देते हैं कहते हैं हाँ वो तो उच्छिष्ट था ही न वे अजिविश्यम अजिविश्यम ये लृंग का रूप है ईमान अखादन इति अगर हम यह उच्छिष्ट कुल का भोजन नहीं करते तो हमारा प्राण नहीं रहता प्राण जब नाश का अवस्था आएगा इस अवस्था में तो जो विद्यावान है विद्वान है धर्मवान है यशवान है उसको प्राण रक्षा के लिए अगर इस प्रकार की उच्छिष्ट इत्यादि ग्रहण करेगा तो भी उसको पाप का स्पर्श नहीं होगा प्राण रक्षा के लिए वो ग्रहण कर सकता है यह बात गया है ब्यास जी उसको लिखे हैं इसमें शांति पर्व में भी दिए हैं वहाँ शायद विश्वामित्र ऋषि का नाम है इसी प्रकार की दुर्भिक्ष अवस्था में रात में जाकर के किसी का घर में वो चोरी कर रहे हैं अन्न और वो गृहस्थ को पता चल जाता है कोई चोरी करता है पूछते हैं वो कहते हैं मैं विश्वामित्र हूँ <laughs> तो इस प्रकार की अर्थात वो कर सकते हैं अर्थात शरीर रक्षण के लिए कोई इस प्रकार की कर्म कर लिया जो कि शास्त्र विहित नहीं है तो भी उसको पाप नहीं लगेगा किंतु अगर प्राण बचाने के लिए अन्य कोई उपाय है अगर इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा तब उसको पाप लगेगा नरक प्राप्ति होगी कहेंगे मैं उपासक हूँ उपासना करता हूँ उपासना का बल पर हम यह कर्म कर सकता है शास्त्र निषिद्ध कर्म भी कर सकता है कहते वो तो नहीं होगा उपासना का बल पर ये निषिद्ध कर्म करेगा तो भी उसका नरक पात होगा उपासना के द्वारा उसको जो लोक प्राप्त होना है वो भी होगा किंतु ये पाप के चलते उसका नरकपात भी होगा एक समय में दोनों नहीं हो जाएंगे दोनों उसका कर, मतलब भोग में भी आएगा उपासना से वो नि, उसका निराकरण नहीं हो जाएगा उपासना का बल से तो इसलिए ये उपासना का बल से पाप कर देना कहते वो वास्तविक अज्ञानी है वो जानता नहीं अज्ञान से तो हानि हो जाती है कैचि अज्ञान तो नष्ट नष्ट केचि बहुत केचिन नष्ट प्रमादत केचिन नष्ट प्रमादत केचि ज्ञावेपन केचिन नष्ट नाशिता इस प्रकार कहा जाता है कुछ लोगों का तो अज्ञानतः नष्टा पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है उसी से नष्ट जीवन व्यर्थ हो जाता है और किसी को पता तो है किंतु प्रमाद के चिद नष्टा प्रमादत तो प्रमाद करते हैं कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि उससे विनाश हो जाते हैं जीवन व्यर्थ हो जाता है और केचित ज्ञाना व पता तो नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है किंतु मानते हैं कि हमको हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं हमको यही पता है अर्थात शास्त्र सब यही कहते हैं इस प्रकार की उनकी भी व्यर्थ होता है और चतुर्थ कोटि हो गए नष्टेश नाशिता जा करके ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं कहते हैं वो भी गए उसके साथ ये भी गए गुरु भी गए शिष्य भी गए कहते हैं बहुत दुष्ट स्थिति है हमारी प्रारब्ध जैसी होती है उसी मुताबिक हम चलते हैं कहीं कहीं होता है कि गए इतने साल इतने समय पूरा व्यर्थ हो गया कहते हैं अप्रारब्ध है उसमें क्या किया जाएगा जिसका प्रारब्ध ऊँचा है वो सीधा किसी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ के शरण में जा सकता है बाकी लोग कहते हैं भटक भटक करके फिर आते हैं किसी का तो जीवन ऐसे ही चला जाता है आ, अभी यहाँ कहते हैं कि अगर उसका भक्षण नहीं करते तब तो हमारा जीवन चला जाता है चला जाता और इसलिए हम तो वो उच्छिष्ट का भक्षण कर लिए किंतु तो जलपान क्यों नहीं कह रहे हैं कर रहे हैं कहते हैं कामो म उदपान हमको जल तो जितना चाहिए उतना मिल ही जाएगा इसलिए हम जल क्यों लेगा तो तात्पर्य यही दिखाते हैं कि शरीर जाने का अगर स्थिति हो गया तो आप कुछ कर सकते हैं कहते हैं अभी तो और ये स्थिति नहीं रहेगी कि इस देश में कि शरीर जाने का स्थिति अन्य के चलते हो जाएगा हम लोग यही मान लें कि साधु हो गए जो नहीं होने से हमारा दिनचर्या नहीं हो पाता है हमको जो लक्ष्य के दिशा में चलने से बाधा हो जाता है केवल उतने चीज़ ही हम लें जैसे यहाँ कहा गया कि नहीं खाने से प्राण निकल जाएगा तो ले लिए इसी प्रकार की जो नहीं होने से हमारे दिनचर्या नहीं चल पाता है लक्ष्य का दिशा में उतने ही ग्रहण करें अर्थात ये विचार ये शास्त्र में ऐसा नहीं कहा जाता है हमको अपना जीवन में इसी प्रकार की देख लेना नहीं कि जो मिलता है सब ले लेंगे वो बुद्धि अच्छा नहीं है क्योंकि जितना हम परिग्रह करते हैं उसके बदले में हमारा पुण्य जा रहा है जो हमको दे रहा है कुछ वो तो प, उसको तो पुण्य हो रहा है ना ये पुण्य कहाँ से हो रहा है उसको कहते हैं हमारे ही पुण्य जा रहा है इसलिए लेने देने का समझ, मतलब लेने का समय में हमको बहुत सतर्क होना है काली द्रव्य अर्थात ये जो अन्न है भोजन है उसमें भी सतर्क होना है कहते हैं बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है कहते वो तो दाता तो दे रहे हैं तो ये प्रारब्ध में है वो आ रहा है किंतु अगर हम लेते हैं कहते हैं जितने अधिक लेते हैं कहते हैं उतना तो पुण्य जाता है और जब स्वादिष्ट भोजन लेंगे कहते हैं इसे अधिक पुण्य हानि हो जाएगा क्योंकि हम वहाँ शरीर रक्षण के लिए उसको नहीं ले रहे हैं वो तो स्वाद के लिए ले रहे हैं उसे अधिक पुण्य नाश हो जाएगा अगर हो जो हम केवल शरीर रक्षण के लिए ले रहे हैं कहते हैं रोटी चावल सब्जी दाल मिल गया कहते हैं थोड़ा सात्विकता बढ़ाएंगे फल मिल जाता है तो कहते ठीक है चलेगा किंतु जो शरीर रक्षण के लिए इतना उपयोगी नहीं है केवल वो रसन इंद्रिय के लिए ले रहे हैं उससे उतने अधिक आपका पुण्य नाश होगा देने वाले क्यों देते हैं कहते हैं उनको पुण्य चाहिए पुण्य चाहिए अर्थात तो उनके अंदर जो वासना पड़ी हुई है वो वासना को वो छुड़वाना चाहते हैं <laughs> कैसे तो कहा था फिर दोबारा कहते हैं तो किसी महापुरुष का ऐसे प्रवचन में हम लोग बैठे थे सफ़ेद कपड़े में थे गृहस्थ लोग अधिक थे हम लोग कोई पांच सात सफ़ेद कपड़े में ब्रह्मचर्य बैठे थे वो गृहस्थों को कह रहे हैं गृहस्थ कोई प्रश्न लिख करके दिया है कि हमको हलवा खाने में शायद ऐसे ही लिखे थे हलवा खाने में हमको बहुत रुचि है कैसे हमारा छुटकारा होगा और उत्तर दिए कि आप हलवा बना करके संतों को बाँटो <laughs> हम बिल्कुल सामने बैठे ये तो कैसा होता है सर पर पत्थर कुछ भी चीज़ ग्रहण करने के समय में सतर्क होना है तो तात्पर्य हुआ है वो तो कह दिए कि आप संतों को बांटो तो हम लोग आपस में विचार किए संतों को बांटने से वो कैसा होगा कहते अगर किसी को हलवा खाने का इच्छा है और वो पचास संतों को बांट दिया कोई पचास बार हलवा खाएगा तो उसका मन उब जाएगा कहते हैं न इसी प्रकार की अगर पचास संतों को बाँट दिया कहते वो पचास बार खाने का जैसा हो गया उसका मनो उग जाएगा उससे इस प्रकार की होगा और कहते हैं कि अगर आप विरक्त साधुओं को दे रहे हैं विरक्त साधु इस प्रकार के भोजन कब लेंगे जब उनको कहते हैं ना शरीर बचाने का कुछ ऐसा स्थिति है तो उस समय में अर्थात वो जो ग्रहण करेंगे विरक्त साधु ये पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं शरीर को शक्ति चाहिए अधिक पदार्थ नहीं मिल रहा ऐसे किसी स्थिति में अगर ले रहे हैं वो क्या उसको रस ले के खाएंगे ना मजबूरी में खाएंगे मजबूरी में खाएँगे तो जब मजबूरी में खाएंगे वो चिंताधारा इनके पास आएगा कि ये सब मजबूरी में करना पड़ता है भोग में हम जा रहे हैं मजबूरी में जा रहे हैं क्योंकि ये जो समष्टि मनो कहते हैं ये व्यष्टि मनो से बहुत अलग नहीं है तो जो दाता दे रहा है उनको ये विचार का सब जैसे अंतरण होता है तो विरक्त अगर महात्मा अगर आपसे कुछ लिए तो जानेंगे कि आपका वो विरक्ति आप में थोड़ा आएगा क्योंकि उनके पास वही है वैराग्य है आप उनसे थोड़ा बैराग्य लेंगे क्योंकि आपका पदार्थ लिए तो आप उनसे क्या लेंगे कहते हैं तो उनका बैराग्या लेंगे वो ये बात वो कह रहे थे कि विरक्त साधुओं को ले करके दीजिए तो हलवा बना करके संतों को बांटिए और विरक्त संतों को बांटिए ऐसा शब्द कह दिए उसे अर्थात सतर्क रहना है जितना मिलता है सब ले लेना वो बात नहीं है सर्वनिम्न जितना आवश्यकता है उतना ही ले हम लोग साधु बने हैं किस लिए कहते हैं परमात्मा प्राप्ति करने के लिए तो ये नहीं है कि अर्थात तो परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी कहते हैं पुण्य अगर बढ़ते रहे अर्थात सात्विकता बढ़ते रहे लेते, रहे, लेते रहेंगे लेते रहेंगे कहते हैं सात्विकता बढ़ेगा नहीं ये राजसिकता तामसिकता बढ़ेगा <coughs> सतर्क रहना है अर्थात वैराग्य को प्रतिदिन विचार करना है ठीक है अभी चलिए आगे फिर देखते हैं वो कुलमासा वो तो भक्षण किए और जल नहीं लिए अभी जितना उनको कुलमासा प्राप्त हुआ था उसको ले करके आगे चलते हैं स ह खादित्वा तिशेषान जाया आजहार सागर एव सुभिक्षा बभूव तान प्रतिगृह्य निदध स ह ह सऊ शक्रायण उनको जितना भोजन करना है थोड़ा कर लिए और अतिशय जो बच गया जाया या ह जाया अर्थात जाया के लिए जाया यही पत्नी के लिए स्वयं भोजन कर लेते थोड़ा पत्नी के लिए भी ले लिए सा अग्रह व सुभिक्षा बभू वो, वो पत्नी को उसको तो कहीं से पहले से भिक्षा प्राप्त हो गई थी वो अपना कर लिए थे तान प्रतिगृह किंतु पति ला करके दे रहे हैं <coughs> पत्नी स्वभाव स्त्री स्वभाव है बालिका स्वभाव है जो मिला कहते हैं ठीक है रख दिया आगे काम में आएगा वो ले करके तान प्रतिगृह वो स्त्री वो जो कुल था उसको लेकर के निदधो निदधो अर्थात रख दिया स्थापन कर दिया उस बालिका को तो पता नहीं है कि झूठा है बोल करके अगर झूठा है पता होता वो तो नहीं लेकर के रखता नहीं और ये भी उनको कहे नहीं उषस्थ लेकर के उस्थ उनको कहे नहीं कि ये झूठा है वो लेकर के रख दिए सह प्रातः संजिहान उवाच यद लभे मही लभे मही धनम राज्यते सामेराज वृणीते सह स उतस्थ चक्रेए प्रातः अगला दिन प्रातः काल संजिहान मैं जब उसका नींद खुल गया अथवा जब बिस्तर से सया से बाहर आ गया आकर के उवाचक अर्थात तो अपना जो नित्य कर्म प्रातः प्रातःकालीन सब कर, कर्म करने के बाद कर्म से निवृत्त होकर के उचक कहता है तो क्या कहता है कहते हैं यद बत अन्य लभमयी यद अर्थात यदि बत बत अर्थात तो खेद खेद अर्थात तो दुख मिश्रित तो आशा अगर थोड़ा भोजन प्राप्त हो जाए तो तो किसको कहता है कहते हैं कहता है अपने आप को किंतु पत्नी है बगल में अर्थात पत्नी को जैसा सुनाई दे ऐसा वो कह रहा है अगर थोड़ा मिल जाए तो उसे क्या होगा कहते हैं लभे मही धन मात्रा थोड़ा धन भी प्राप्त हो जाएगा यदि भोजन थोड़ा प्राप्त होने से धन कैसे प्राप्त होगा कहते हैं असौ राजा यक्षते वह राजा अर्थात कोई न... नजदीक में कोई राजा का नगर इत्यादि है किंतु वहाँ पर यंत जाने के लिए इसके शरीर में बल भी चाहिए इसलिए कहता है कि वो राजा अभी याग कर रहा है यक्षते पद है आत्मनिपद है आत्मनिपद है इसका फल राजा को जाएगा ना राज्य को जाएगा राजा को जाएगा क्या आत्मनिपद दिया अर्थात वो राजा यजमान बन करके याग कर रहा है कुशस्त कह रहे हैं कि स माँ सर्वेर आत् आरतजेर व्रणित तो वह मेरे को सारे ऋतिक कार्य के लिए वर्णन करेगा अगर हमको थोड़ा भोजन मिल जाएगा शरीर में थोड़ा शक्ति होने से हम उस राजा का नगर तक जाएगा राजा अभी याग करने वाला है और वो मेरे को सारे ऋतु कर्म के लिए वर्णन करेगा और तो कर्म करेगा तो उसका धन प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार के उषस्थच्रायण कहते हैं तं जाया उवाच हत पत इम एव तान खादित्वा मुम यज्ञ विततम ऐयाय तम उषस्थ जाया उनके उसकी पत्नी कहे उवाच कहे पत पत अर्थात पते हे पति त तो हंत इम एव कुलमासा कल जो कुलमासा आप लाकर के हमको दिए थे इमे यही है अर्थात हम उसको कल भोजन नहीं कर लिया वो है यही है तहन खादित्वा आप उसको ग्रहण कर लीजिए और ग्रहण करके अमोम यज्ञम विततम ई अभी जो यज्ञ होने वाला है जिसके लिए सारे व्यवस्था पूरी हो गई आप कह रहे हैं उस यज्ञ में फिर आप जाइए त्र उद्गात्री आस्तावेश्यमन उप उप उपविवेश सह प्रस्तुता उवाच अभी उशस्थ चाक्राए गए जहाँ वह राजा का कर्म हो रहा था यज्ञ हो रहा था वहाँ आस्तावेश्यमन उद्गात्रीन उप उपविवेश आस्तावो आस्तावो अर्थात जिस जि, जहाँ बैठ करके ये सब स्तुति इत्यादि की जात किया जाता है उसको कहते हैं आस्तावों वह आस्तावों में अर्थात वेदी जैसा वह वेदी में ये सब उद्गाता माना अर्थात स्तुति करने वाले स्तुति करने वाले वो जितने उद्गाता उद्गाता अर्थात उद्गाता का जो पूरा उनका गोष्ठी होते हैं ऐसे साम का जो मुख्य होता है उसको कहते हैं उदगाता उसके अधीन में जो होगा उसको कहते हैं प्रस्तोता उसके अधीन में जो होगा उसको कहा जाएगा प्रतिहर्ता, और उसके अधीन में जो है उसको कहा जाता है सुब्रमण्य सुब्रमण्य अभी तो ये उपनाम है ना वो लोग सब पूर्वकाल में वही थे ये जो कहते हैं ना वेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी त्रिपाठी ये जो सब होता है आचार्य ये सब जो उपनाम होता है उपाध्याय ये सब अर्थात तो उनका जो वंशगत तो कर्म उसी के अनुसार उनका सब नाम पड़ गया अभी वो जहाँ ये उद्गाता का गोष्ठी अर्थात तो उनके साथ जो जितने बाकी ऋतिक थे वो लोग सब जहाँ बैठे थे उनके उप उपविवेश उनके समीप में जा करके बैठ गए उस्त चाक्रायण उनके पास जा कर के बैठ गए बैठ कर सह सस्तोतारम उबाच अभी प्रस्तोता उसको कहे प्रस्तोता अर्थात तो उद्गाता के अधीन में जो है तो ये जो अधीन अधीन कहते हैं अर्थात तो उनको दक्षिणा भी उसी प्रकार के मिलता है उद्गाता को जितना मिलेगा अगर उद्गाता को मान लीजिए बारह मिलेगा तो ये जो प्रस्तोता होगा उसको छः मिलेगा और प्रस्तोता के नीचे है प्रतिहर्ता उसको चार मिलेगा और प्रतिहरता के नीचे है सुब्रमण्य उसको तीन मिलेगा तभी बारह छ चारीन बारह छः अठारह अठारह चार तीन सात अठारह सात कितना हो जाएगा पच्चीस तो इसी प्रकार के साव वालों को पच्चीस हो गया बाकी तीन वेद वालों को पचहत्तर हो जाएगा अर्थात तो यह यजमान को अगर सौ बांटना है दक्षिण अगर सौ देना है यह सब निर्धारण किया गया है तो नहीं तो कहते हैं उस समय में फिर कुछ असंतोष न हो निर्धारण किया गया था यजमाना अपना कर्म किया कहते हैं हाँ ठीक है अपने आपको इतना दक्षिणा प्राप्त है दे दिया क्योंकि ये हम लोग सुनते थे असंतुष्टा द्विजा नष्टा अगर द्विजा ब्राह्मण अगर असंतोष हो गया तो फिर महान अभी वो प्रस्तुता के पास जाकर के उस चाक्रायण बैठ करके उसको कहते हैं अभी आज यहाँ तक ओ नो मित्रो भव नो बृहस्पति संग नो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं प्रत्यक्ष ब्रह्माशिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावाजिशम हृतमवाजिशंवाजिशं तन्मे तद आता Om Sahana